शो ठोक अष्टावक्र महागीता नंबर 86 सिक्स पहला प्रश्न अब मैं नाचियो बहुत गोपाल भक्त ऐसा गाता है क्या भक्त की भांति ज्ञानी भी गाता है गीत अनिवार्य है नृत्य अनिवार्य है क्योंकि अंतिम परिणति में उत्सव होगा ही अगर अंतिम परिणति में उत्सव न हो तो फिर उत्सव कब होगा गीत और नृत्य तो केवल उत्सव के सूचक हैं। जब वसंत आएगा और वृक्ष अपने पूरे उभार पर होगा तो फूल खिलेंगे गंध भी बिखरेगी और जब दीप जलेगा तो ज्योति भी झरेगी गीत तो अनिवार्य है यह दूसरी बात है कि कौन कैसा गाए कैसे गाए भक्त अपने ढंग से गाता ज्ञानी अपने ढंग से गाता भक्त का गीत प्रगट है ज्ञानी का गीत अप्रगट है भक्त परिधि पर नाचता ज्ञानी केंद्र पर भक्त का गीत और उत्सव ऐसे है जिसे मुक्तहास कोई खिलखिला के हंस पड़ा जूहू के फूल झर गए ज्ञानी का गीत ऐसा है मंद मंद मुस्कान बहुत गौर से देखोगे तो पहचान पाओगे ऐसी मोटी मोटी नजर से देखा तो चुक जाओगे बारीक सूक्ष्म कारण है भेद के भक्त भी पहुंचता है उसी मंजिल पर जहां ज्ञानी पहुंचता लेकिन अलग अलग है उनके मार्ग भक्त परमात्मा से अपने को जोड़ता है, इतना जोड़ता है, इतना जोड़ता है कि भक्त बचता नहीं भक्त अपने मैं को तू के चरणों में समर्पित करता भक्त की आंख तू पर लगी है भक्त की आंख बाहर लगी है भक्त बाहर देख रहा भक्त को भीतर देखने की चिंता नहीं है भीतर का देखना घटेगा लेकिन बाहर देखने की अंतिम फलश्रुति में इसलिए भक्त वृक्षों को देखता चांद तारों को देखता नदी पहाड़ों को देखता क्योंकि सभी में उसी परमात्मा की झलक है इसलिए भक्त पत्थर को भी पूज लेता क्योंकि सारा अस्तित्व उसका है भक्त अपने मैं को डुबाता और तू को बड़ा करता एक ऐसी घड़ी आती है जब मैं शून्य हो जाता है और तू ही बचता है तब भक्त नाचता है लेकिन उसी घड़ी में एक क्रांतिकारी घटना और घटती है जो कि परम घटना है जब मैं बिल्कुल शून्य हो जाता है तो तू भी बचेगा नहीं बच नहीं सकता है तू को बचने के लिए भी मैं का थोड़ा ना बहुत मौजूदगी आवश्यक मैं के बिना कैसा तू भक्त के बिना कैसा भगवान बाजीत ने कहा है मुझे तुम्हारी जरूरत है सच तुम्हें भी मेरी जरूरत है इकहार्ट ने कहा है न मैं तुम्हारे बिना हो सकता न तुम मेरे बिना हो सकता ठीक कहा है क्योंकि मैं के बिना तू नहीं हो सकता और तू के बिना भी मैं नहीं हो सकता तो भक्त मैं को डुबाता है एक ऐसी घड़ी आती है भक्त सौ प्रतिशत था घटते घटते घटते घटते शून्य प्रतिशत हो जाता है रोज रोज परमात्मा बढ़ने लगता है एक प्रतिशत पचास प्रतिशत सत्तर प्रतिशत नब्बे निन्यानबे निन्यानबे प्रतिशत परमात्मा होता है भक्त एक प्रतिशत तब तक दोनों होते हैं जैसे ही भक्त शून्य हुआ और परमात्मा पूर्ण हुआ भक्त भी गया भगवान भी गया प्रेम गली अति साकरी ता में दो न समाए ये तो सच है कबीर ठीक कहते हैं कि प्रेम की गली अति सक्रिय उसमें दो नहीं समाते मैं तुमसे कहता हूं प्रेम की गली इतनी सक्रिय कि उसमें एक भी नहीं समाता क्योंकि जहां एक समा गया वहां दो भी समा सकते हैं एक भी नहीं समाए तो ही दो नहीं समाते एक का भी क्या अर्थ होगा अगर दो ना बचे दो के बिना एक नहीं हो सकता दो हो तो ही एक में कुछ अर्थ है द्वैत हो तो अद्वैत में अर्थ है लेकिन भक्त की आंख बहिर्मुखी है भक्त भक्त जो है बहिर्मुखी है इसलिए पूजा करता अर्चन करता दीप जलाता नाचता गीत गाता मूर्ति सजाता बाहर है उसका भगवान और स्वयं को डुबाते जाना है इसलिए भक्त के जीवन में जब महोत्सव घटता है तो नाचता पद घुंग बांध मेरा नाची रे। वो मगन होकर नाचता सब विस्मरण करके नाचता मदमस्त होकर नाचता ज्ञानी के जीवन में घटना घटती है यही शून्य की या पूर्ण की लेकिन दूसरे ढंग से घटती ज्ञानी तू से अपने को मुक्त करता है इसलिए तो महावीर कहते हैं कैसा परमात्मा कोई परमात्मा नहीं अप्पा सो परमाप्पा आत्मा ही परमात्मा है और कैसा परमात्मा मैं ही अपने परिपूर्ण शुद्धता में परमात्मा हूं इसलिए ज्ञानी कहता था अहम ब्रह्मास्मी अनल मुझसे अलग और कौन तो ज्ञानी तू को घटाता जाता घटाता जाता घटाता जाता एक ऐसी घड़ी आती कि तू बिल्कुल शून्य हो जाता मैं ही बचता लेकिन तब मैं ना बच सकेगा मैं को बचाने के लिए तू थोड़ा चाहिए जिस दिन मैं अकेला बचा और तू शून्य हो गया उसी क्षण मैं भी त्रोहित हो जाता है वे दोनों साथ ही चलते और जब मैं त्रोहित होता तो एक अपूर्व उत्सव का जन्म होता लेकिन ज्ञानी नाचेगा नहीं ये उत्सव इतने भीतर घटता है और ज्ञानी अंतर्मुखी है ये दो ही तो प्रकार हैं मनुष्य के चेतना के बहिर्मुखता अंतर्मुखता या तो भीतर चलो या बाहर जाओ किसी भी दिशा में इतने चले जाओ कि बचो ना पहुंच जाओगे अगर चलते ही गए बाहर और अपने को खोते चले गए तो भी पहुंच जाओगे चलते ही गए भीतर और एक ऐसी घड़ी आ गई कि अपने को खो दिया तो भी पहुंच जाओगे किस दिशा में चले भेद नहीं पड़ता क्योंकि सभी दिशाओं में परमात्मा बाहर भी वही है भीतर भी वही बाहर और भीतर काम चलाओ सब थे वही है बाहर भी उसमें है भीतर भी उसमें है ऐसा कहना ज्यादा उचित है बाहर भीतर उसके ही दो तो पहलू हैं भक्त का नृत्य तो परिधि पर घटता है ज्ञानी का नृत्य केंद्र पर इसलिए ज्ञानी के नृत्य को शायद तुम देखना पाओ बुद्ध बैठे बोधि वृक्ष के नीचे किसी ने देखा नहीं नाचते मैं तुमसे कहता हूं नाच रहे भरोसा करो नाच रहे क्योंकि नृत्य तो अनिवार्य है गा रहे यद्यपि यह गीत ऐसा है कि जब तक तुमने भी इस तरह न गाया हो तुम पहचान न सकोगे यह भाषा अनेरी है हां मीरा नाचेगी तो तुम भी देख लोगे हालांकि तुम मीरा की भांति नाचे नहीं हो लेकिन मीरा का नृत्य देह पर हो रहा है देह की भाषा तुम जानते हुए यद्यपि मीरा का नृत्य भी तुम ना समझोगे मीरा के परिवार के लोग भी ना समझे परिवार के लोगों ने कहा यह क्या लोक को थी, यह कोई ढंग है वैश्याए है नाचती हैं ऐसा आवारा औरतें नाचती हैं ऐसा राजघर की कुलीन रानी और ऐसे सड़कों पर नाचे वे भी ना समझे लेकिन इतना समझ गए कि मीरा नाच रही नाच का अर्थ तो ना समझे नाच दिखाई पड़ा नाच का अर्थ उन्होंने अपनी ही दृष्टि से लिया जैसा नाच वे देखते रहे थे ये मीरा के घर के लोग राजघराने के लोग थे वैश्याओं को नचाते रहे होंगे दरबारों में उस बात को समझते थे इन्होंने कहा ये क्या हुआ मीरा वैश्या जैसी नाचे जहर भेजा नाच दिखाई पड़ गया नाच का अर्थ चुक गया पर नाच दिखाई पड़ गया ज्ञानी का ना तो नाच दिखाई पड़ेगा अर्थ की तो बात ही कहां है अर्थ तो भक्त का भी दिखाई नहीं पड़ता तो बुद्ध तुम्हें बैठे दिखाई पड़ते जिस दिन तुम परम शांत होोगे ध्यान में डूबोगे उस दिन तुम्हें बुद्ध की गुनगुनाहट भी सुनाई पड़ेगी अनाहत नाद वहां हो रहा ऐसा नाद हो रहा है जिसे करने के लिए कोई उपाय नहीं करने होते अपने से हो रहा ओंकार गूंज रहा है जेन फकीर कहते हैं एक हाथ की ताली बज रही है कम से कम ताली बजाने को दो हाथों की जरूरत होती है जेन फकीर कहते हैं अब एक हाथ की ताली बज रही अब ऐसी ताली बज रही जो बजानी नहीं पड़ती अपने से बज रही हो ही रहा है इसे ऐसा कहें तो ज्यादा अच्छा होगा अस्तित्व नृत्य है अस्तित्व गीत है अस्तित्व उत्सव है उत्सव हो ही रहा है तुम तुम तु सिर्फ अंधे हो तुम्हारी आंख में पट्टी बंधी तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा इससे तुम चूके जा रहे हो भक्त प्रेम की आंखें खोल लेता है ज्ञानी ध्यान की आंखें खोल लेता है ये दो शब्द अलग अलग मालूम पड़ते हैं क्योंकि अलग अलग मार्गो के हैं लेकिन अंतिम परिणाम सदा एक है मिट्टी भी हंसती है ऐसा सुनकर मैं हंसता था पहले फूलों का परिवार देखकर अब विश्वास हुआ है मुझको कितनी कलियों की आंखों में गूंज रही खुशबू की गीता कितने फूलों के ओठों पर लिखी हुई रंगों की कविता खुशबू के हस्ताक्षर करती डोल रही तितली बालाएं सोन जुही के कानों में कुछ कहती बबरों की मालाएं वासंती घूंघट के भीतर छिपे हुए हैं मधु के प्याले मानो रेशम की बस्ती ने खुली पड़ी हो मधुशालाए मिट्टी भी हंसती है ऐसा सुनकर मैं हंसता था पहले फूलों का परिवार देखकर अब विश्वास हुआ है मुझको तुम जरा देखो उत्सव ही हो रहा है अस्तित्व बड़े गहरे रास में संलग्न रसो वैसा परमात्मा रस ही रस है अस्तित्व में पीड़ा कहीं है नहीं पीड़ा आदमी का सृजन है पीड़ा आदमी की चूक है अस्तित्व में मृत्यु होती ही नहीं यहां जीवन का विराज विस्तार है अस्तित्व में मृत्यु कभी घटती ही नहीं मृत्यु आदमी का अविष्कार है आदमी ने अहंकार अविष्कार कर लिया अब अहंकार की मृत्यु होती क्योंकि आदमी जो भी आविष्कार करेगा वो मिटेगा आदमी की बनाई चीज अमर कैसे हो सकती आदमी की बनाई चीज मरम धर्म होगी जो भी बनाया जाता है वो मिटेगा जो अन बना है वही नहीं मिटेगा जो कभी नहीं जन्मा है उसी की मृत्यु नहीं होगी जिसका जन्म होगा उसकी तो मृत्यु होगी देखो मकान बनाते हो मकान गिरेगा कितना मजबूत बनाओ फर्क नहीं पड़ता दो दिन बाद गिरेगा चार दिन बाद गिरेगा क्या हजार साल बाद गिरेगा लेकिन देखते रेत के एक छोटे से कण को मिटाने का कोई उपाय नहीं है वैज्ञानिक कहते नहीं मिटाया जा सकता लाख उपाय करो एक छोटे से रेत के कण को मिटा नहीं सकते मामला क्या है हम महल बनाते हैं मिट जाते रेत का कण भी नहीं मिटता रेत का कर्म बनाया नहीं गया है जो चीज बनाई गई वो मिटेगी जो है सदा से वही सदा होगी निर्मित नष्ट होता है अजन्मा शाश्वत है आदमी कुछ चीजें बना लेता है तो मिट जाती मिटती हूं तो घबराहट होती मिटने के, की आशंका से मन बहुत चिंतातुर हो जाता जो भी निर्मित है जाएगा बुद्ध ने कहा है सब संघात बिखरेंगे लेकिन अस्तित्व तो कभी नहीं मिटता तो अपने भीतर उसको खोज लो जो कभी नहीं मिटता तो तुम ध्यानी हो गए ज्ञानी हो गए बाहर उसे खोज लो जो कभी नहीं मिटता तो तुम भक्त हो गए और तुम्हारी जैसी मौज हो दोनों रास्तों से लोग पहुंच गए मीरा भी और महावीर भी, भी। इसमें तुम चिंता में मत पड़ना बहुत कि किस रास्ते जाएं कहीं ऐसा ना हो कि तुम खड़े खड़े यही चिंता करते रहो किस रास्ते जाएं और किसी रास्ते पर ना जाओ चलो जो रास्ता तुम्हें रुचि कर लगे उस पर चल जाओ और एक बात ख्याल रखना जब एक रास्ते पर चल जाओ तो दूसरे की भाषा बिल्कुल भूल जाना नहीं तो तुम बड़े अस्त व्यस्त हो जाओगे क्योंकि दोनों की भाषा बड़ी अलग है बड़ी विपरीत और अगर तुम दोनों की भाषाओं को एक साथ ही याद रखे तो तुम विभ्रम में पड़ोगे तुम्हारे भीतर बड़ी घटाएं गिर जाएंगी खुला आकाश समाप्त हो जाएगा पहुंचने की जगह तुम विक्षिप्त हो जाओगे विमुक्त तो नहीं विक्षिप्त हो जाओगे ऐसी भूल मत करना अगर तुम्हें भक्त की बात प्रीतिकर लगती हो नारद के सूत्र डूब जाते हो हृदय में गदगद कर जाते हो तो बात खत्म हो गई छोड़ो ज्ञानियों को जाने तो उन्हें जहां जाना है तुम चल पड़ो नारद की नाव में बैठ जाओ अगर ये बात तुम्हें न जसती हो बुद्ध महावीर और पतंजलि अष्टावक्र उनकी बात तुम्हें डोला जाती हो भीतर अहोभाव से भर देती हो एकदम जैसे कोई खिड़की खुल जाती हो भीतर हवा का एक झोंका आ जाता हो कि आ गई सूरज की किरणें और तुम्हें एक स्पर्श होता हो कि हां यही है ठीक यही बात खा जाती हो मेल धड़क जाता हो हृदय तो छोड़ो नारद को मीरा को तुम चल पड़ो अष्टावक्र के साथ चलने से कोई पहुंचता है सोचने से कोई नहीं पहुंचता बहुत सोचते मत रहो चलो दूसरा प्रश्न आपने कहा कि आत्मज्ञानी है भी नहीं और नहीं भी नहीं है आपके वक्तव्य में तो यह बंध गई बात लेकिन मेरी समझ में नहीं बंधती कृपा कर कुछ और समझाए बात तो सीधी सरल है लेकिन चूंकि विरोधाभासी है इसलिए बुद्धि की पकड़ में नहीं आती बुद्धि की पकड़ में विरोधाभास नहीं आता क्योंकि बुद्धि ने एक नियम स्वीकार कर लिया है कि जहां विरोध हो वहां सत्य नहीं हो सकता यह अरस्तु का न्याय शास्त्र है यह समस्त जगत का तर्क शास्त्र विरोध सत्य नहीं हो सकता स्वभावता जैसे कोई कहे कि कमरे में कुर्सी है भी और नहीं भी है तो तुम कहोगे ये बात तो कुछ गड़बड़ है या तो कुर्सी है या नहीं है दोनों बात कैसे साथ हो सकती यह बात तो विरोधाभासी है स्व है तो तर्कशास्त्र का एक मौलिक आधार है कि जहां स्व हो वहां सत्य नहीं हो सकता है अब या तो कोई आदमी जवान है या बूढ़ा है या तो कोई आदमी जिंदा है या मुर्दा है अब तुम कहोगे आदमी जिंदा भी है और मुर्दा भी तो तर्क कहेगा कि कहीं कुछ भूल हो रही कोई एक बात गलत होगी दोनों तो साथ साथ सही नहीं हो सकती युगपथ एक साथ कैसे सही हो सकती है कि तुम कहो एक आदमी चोर भी है और संत भी ये कैसे होगा इसलिए तर्क का एक नियम है कि जहां स्वारोध वहां बात गलत है एक मुकदम अदालत में चलता था और जो मजिस्ट्रेट था वो अभी अभी कानून पढ़ के आया था नया नया कानून और तर्क में निष्णात था हत्या हो गई थी और एक गवाह ने कहा जो वक्तव्य दिया उसमें उसने कहा कि हत्या जब हुई तो घर के भीतर हुई दीवानों के भीतर हुई और दूसरे गवाही ने उसी क्षण खड़े होकर कहा कि नहीं हत्या खुले आकाश के नीचे हुई मजिस्ट्रेट ने कहा तुम दोनों सही नहीं हो सकते तुमने तो एक कोई जरूर झूठ बोल रहा है लेकिन एक तीसरे आदमी ने खड़ा होकर कहा कि नहीं कोई झूठ नहीं बोल रहा है मकान के भीतर हत्या हुई और खुले आकाश के नीचे हुई क्योंकि छप्पड़ अभी पड़ा नहीं था नया नया मकान बन रहा था दीवाल भर उठी थी ऊपर से जो विरोधाभासी दिखाई पड़ता उसकी भी संभावना हो सकती जीवन तर्क से बड़ा है जैसे ये अष्टावक्र का सूत्र कि आत्मज्ञानी है भी नहीं और नहीं भी नहीं समझो आत्मज्ञानी नहीं है क्योंकि परमात्मा है आत्मज्ञानी ने तो अपने को शून्य कर लिया अस्तित्व है अपनी मैं की धारणा तो उसने गिरा दी इस अर्थ में आत्मज्ञानी नहीं है उसकी कोई मैं की धारणा तो बची नहीं अब वो घोषणा नहीं कर सकता कि मैं हूं परमात्मा है तुम ध्यान रखना जैसे कि उपनिषदों का वचन अहम ब्रह्मास्मि, जब तुम इसका अनुवाद करते हो और तुम इसका अर्थ करते हो तो जरा सा फर्क हो जाता लेकिन फर्क बड़ा है इतना बड़ा फर्क कि जमीन और आसमान अलग हो जाते तुम जब इसको पढ़ते हो कि मैं ब्रह्म हूं तो तुम समझते हो मैं ब्रह्म हूं तुम्हारा जोर मैं पे होता है ब्रह्म तुम्हारी छाया बन जाता है ब्रह्म तुम्हारी लंगोटी तुम सज बच कर खड़े हो जाते जब आत्मज्ञानी कहता है मैं ब्रह्म ब्रह्मूं तो वह यह कह रहा ब्रह्म है मैं कहा मैं नहीं हूं ब्रह्म ही है और चूंकि वही है इसलिए मैं भी ब्रह्म हूं मैं वो पीछे रख रहा है ब्रह्म को आगे रख रहा है जब अश्छा कहते हैं आत्मज्ञानी नहीं है तो उसका अर्थ है उसके पास कोई अस्मिता कोई अहंकार नहीं लेकिन यह आधा वक्तव्य है आधा उन्होंने तत्क्षण तोड़ दिया क्योंकि खतरा है आदमी बड़ा खतरनाक प्राणी समझ के मामले में उससे नासमझी होने की ज्यादा आशा है अगर तुम कहो कि आत्मज्ञानी नहीं है इतना विनम्र है इतना निरहंकारी है हमारे अहंकार इतने बड़े हैं कि हम कहेंगे अच्छा तो हम भी आत्मज्ञानी हो गए हम भी कहते हैं कि मैं भी नहीं हूं तुम कह सकते हो कि मैं भी नहीं हूं और तुम्हारी आंख में होने का दावा हो सकता है जब तुम कहते हो मैं कुछ भी नहीं हूं तब भी तुम दावा कर रहे हो कि मैं कुछ हूं देखो बिल्कुल ना कुछ हो गया तुम जब कहते हो मैं नहीं हूं तब भी तुम कहते हो मैं हूं तुमने एक नई तरकीब खोज ली जिन फकीर वो बोकजू का एक शिष्य ध्यान कर रहा है वो रोज ध्यान करता है रोज सुबह गुरु के पास आके निवेदन करता है क्या अनुभव हुआ और गुरु उसे भगा देता है, उसको कहता है कि छोड़ो फालतू बातें मत लाओ यहां कहीं भी लाता है कि कुंडली जग गई और गुरु कहता भाग यहां से फिजूल की बातें न लाया। यहां जब तक शून्य ना घटे तब तक फिजुल की बातें न ला मगर वो फिर आता है फिर आता है कि आज हृदय कमल खुल गया वह गुरु तो डंडा उठा लेता है कभी वो कहता है कि सहस्त्रार खुल गया और गुरु उसको धक्के देकर बाहर निकाल देता और कहता है, जब तक शून्य ना खुले तब तक तू आई मत फिर महीनों बीत गए फिर एक दिन वो आया है अब बड़ा आनंदित है चरणों में पड़ गया उसने कहा कि आज वह ले आया हूं जिसकी आप इतने दिन से मुझसे अपेक्षा करते थे आशा करते थे आज आप निश्चित प्रसन्न होंगे आज मैं शून्य होकर आ गया गुरु ने तो डंडा उठाकर उसके सिर पे मार दिया उसने कहा शून्य को बाहर फेंक गया वो कहने लगा अब तो मैं शून्य हो गया गया अब भी बहटाते हैं तो उन्होंने कभी जब तू दावा करता है कि मैं शून्य हो गया तो दावेदार कौन है ये नया दावा है अहंकार की नई शक्ल है ये नया मुखौटा है शून्य तो कोई तभी होता है जब शून्य भी फेंक आता तब कहने को कुछ भी नहीं बचता परम शून्य तो वही है जो ये भी नहीं कह सकता कि मैं शून्य कहने की कहां गुंजा है इसे कहा कि गलत हुआ कहा कि दावा हुआ यही अर्थ है अष्टावक्र के इस वचन का आत्मज्ञानी है भी नहीं अहंकार तो गया इसलिए यह कहना तो ठीक नहीं कि आत्मज्ञानी है नहीं है और नहीं भी नहीं है क्योंकि आत्मज्ञानी यह भी नहीं कह सकता कि मैं शून्य हो गया निरअहंकारी हो गया आत्मज्ञानी कुछ भी नहीं कह सकता क्योंकि कहने में तो फिर हो जाएगा उदघोषणाएं तो सभी अहंकार की हैं विनम्रता की उद्घोषणा भी शून्य होने की उद्घोषणा भी इसलिए बात तो बहुत सीधी सरल है आत्मज्ञानी ना तो है नहीं नहीं है नहीं है ऐसी घोषणा भी नहीं कर सकता है, इसलिए नहीं है भी नहीं है यह सीधे व्यवहारिक तर्क में विरोध मालूम पड़ता है लेकिन जीवन के परम तर्क में कहीं कोई विरोध नहीं तीसरा प्रश्न मैं लौट लौटकर अतीत की ओर देखता रहता हूं यह व्यर्थ है फिर भी आदत छूटती नहीं इसका क्या कारण हो सकता है पहली तो बात व्यर्थ होता तो आदत छूट जाती तुम्हारे लिए व्यर्थ नहीं जिनके लिए व्यर्थ है उनकी तो आदत छूट गई तुम तो ऐसा समझो कि कचरे को संभाल के तिजोरी में रख रहे हो और मैं तुम्हें पकड़ लूं और कहूं कि ये क्या कर रहे हो तो तुमको मालूम तो है कि ये कचरा है लेकिन आदत नहीं छूटती ऐसा होगा जानते हुए कचरा तिजोरी में रखोगे संभालकर कचरा है जानते हुए रखोगे संभालकर थोड़ी भूल हो रही बुद्ध पुरुष कहते हैं कचरा है तुमने उनकी बात सुन ली संकोच बस उनकी बात इंकार भी नहीं करते बुद्ध पुरुष कहते हैं ठीक ही कहते होंगे सब शास्त्रा कहते हैं तो ठीक ही कहते होंगे कचरा है लेकिन तुम जानते हो कि बात ठीक है नहीं है तो हीरा जवार अब तुम्हारे भीतर एक द्वंद्व पैदा हुआ एक तुम्हारा जानना है और एक बुद्ध पुरुषों से सुनी हुई बात स्वभावता अंतिम परिणाम में तुम जीतोगे बुद्ध पुरुष नहीं जीतेंगे क्योंकि तुम्हारे भीतर तुम ही गहरे में हो बुद्ध पुरुष तो ऊपर ऊपर है ऊपर ऊपर से कहते हो सब कचरा है और भीतर भीतर जानते हो कि कहां पुरुष बुद्धओं की बातों में मत पड़ जाना दे मत बैठना कहीं संभाल के रख लो तुम्हारी दुविधा यह है कि न तुम बुद्ध पुरुषों को इंकार कर पाते इतना भी साहस नहीं इतनी भी हिम्मत नहीं शायद किसी गहरे तल पर तुम्हें ये भी समझ में आता है कि वे ठीक ही कह रहे हैं क्योंकि ठीक तो वे कह ही रहे हैं इसलिए तुम कितने ही अंधेरे में दबे हो लेकिन फिर भी कहीं भनक पड़ती है कुछ बात तो ठीक मालूम पड़ती फिर चाहे बात ठीक ना भी मालूम पड़ती हो वासनाओं में चित्त डूबा है तो भी बुद्ध पुरुषों की शांति उनका आनंद उनका रस देख के तुम्हें लगता है अगर ये गलत कहते होते तो इनके जीवन में गलत का परिणाम होना चाहिए था परिणाम तो सही के दिखाई पड़ रहे हैं और वृक्ष तो फल से जाना जाता ना तो बुद्ध पुरुषों में जब तुम आनंद के फल लगे देखते हो सचिद आनंद के झरने बहते देखते हो तो तुम्हें लगता है ठीक तो वही कहते होंगे हम कैसे ठीक हो सकते क्योंकि सिवाय जहर के कुछ हाथ लगता नहीं सिवाय नरक के कहीं पहुंचना होता नहीं हीरे जवाहरात अगर हमारे सच होते तो हम स्वर्ग में होते हैं तो हम नर्क में ये ठीक ही कहते होंगे ये बात भी कुछ जचती लगती है और फिर भी तुम्हारा अपना जो अनुभव नहीं है यह बुद्ध पुरुषों का अनुभव तुम्हारी अपनी प्रतीत तो नहीं है तुम इसे मान कैसे लो तुम विश्वास कर लेते हो बस विश्वास से अड़चन खड़ी होती ये अनुभव बनना चाहिए तुम मानने की जल्दी मत करो तुम्हें जो कचरा नहीं दिखाई पड़ता तुमको कहो अभी मुझे दिखाई नहीं पड़ता आप कहते ठीक ही कहते होंगे कोई कारण नहीं कि आपको गलत कहूं क्योंकि आप जो जानते हैं मैं नहीं जानता आप कहते हैं ठीक ही कहते होंगे लेकिन जहां तक मेरी समझ अभी काम करती वहां तक मुझे ये हिरे जवाहरात मालूम पड़ते इतनी ईमानदारी अगर तुम बरतो तो जल्दी ही तुम्हारे जीवन में क्रांति हो जाएगी उधार ज्ञान को अपना मत समझो बासी बातों को अपना मत समझो अब तुम कहते हो मैं लौट लौट के अतिर की अतीत की ओर देखता रहता हूं यह व्यर्थ है फिर भी आदत छूटते नहीं व्यर्थ होता तो छूट ही जाती मैं कहता हूं व्यर्थ ये बात ठीक है मेरी छूट गई व्यर्थ का बोध और आदत का छूटना साथ साथ घटते व्यर्थ का बोध हो जाए आदत ना छूटे ऐसा कभी हुआ ही नहीं ये तो ऐसे ही हुआ कि मैं तुमसे कहूं ये दरवाजा है इससे निकल जाओ तुम कहो मालूम है कि दरवाजा यह लेकिन निकलूंगा तुम्हें दीवाल से पुरानी आदत हालांकि सिर टकराता है सिर में दर्द होता है सिर खुल जाता है गिर पड़ता हूं पछाड़ खा के लेकिन क्या करूं मालूम है कि ये दीवाल है और यह भी मालूम है कि सिर टकराने से पीड़ा होगी निकलना हो नहीं सकता लेकिन पुरानी आदत क्या तुम ऐसा कहोगे अगर तुम ऐसा कहो तो दो में से कुछ एक बात ही सच हो सकती या तो तुम्हें दरवाजा दिखाई नहीं पड़ता है है या तुम्हें दीवाल में ही दरवाजा दिखाई पड़ता है लाख बुद्ध महावीर कृष्ण क्राइस्ट चिल्लाते रहे कि दरवाजा यहां तुम लगाए क्यों खड़े दीवाल के सामने तुम वहीं से निकलोगे वहां सारी भीड़ भी खड़ी दरवाजे पे तो कभी कोई एक दुख का आदमी निकलता दिखाई पड़ता लोग तो दीवालों से टकरा रहे तो पहली बात तो स्मरण करो कि यह तुम्हारी समझ नहीं और दूसरे की समझ से जीने की कोशिश करोगे तो बहुत मुश्किल ना पड़ोगे ये ऐसा ही है जैसे कोई दूसरे की आंख से देखने की कोशिश करे एक आदमी अंधा हो गया चिकित्सकों ने बहुत कहा इलाज करवा लो आंख अभी ठीक हो सकती लेकिन उसने कहा मैं 80 साल का हो गया और अब आंख का इलाज करवा के भी क्या करना साल दो साल की बात है आज गया कल गया और फिर आंखों की कोई कमी है मेरे घर में मेरी पत्नी की आंखें मेरे आठ बेटे हैं उनकी सोलह आंखें मेरी आठ बहुएं हैं उनकी सोलह आंखें ऐसा सोलह सोलह बत्तीस और दो चौतीस आंखें मेरे घर में न हुई दो आंखें तो क्या फर्क पड़ता है बात तो बड़े मज़ अर्थ की कह रहा था बुढ़ा लेकिन उसी रात झंझट हो गई घर में आग लग गई वो चौंतीस आंखें एकदम बाहर निकल गई और वो दो आंखें जो अंधी थी बुढ़ा भीतर रह गया तब उसे याद आया कि अपनी ही आंख हो तो समय पे काम पड़ती बाहर पहुंच के जरूर पत्नी चिल्लाने लगी बचाओ मेरा पति भीतर रह गया। लेकिन जब अब लपटे उठ रही थी तब तो वो बांघ खड़ी हुई तब तो अपनी ही याद रही इतने संकट में कहा पति कहा पत्नी इतने संकट में आदमी अपने को बचा वही बहुत बहुएं भी रोने लगीं, बेटे भी चिल्लाने लगे बाहर भीड़ इकट्ठी हो गई लेकिन कोई भीतर आने की हिम्मत न करे वो बूढ़ा द्वार दरवाजों से टकरा टकरा के जलने लगा निकलने की कोशिश करते करते मर गया आंख अपनी हो तो ही काम आती मेरी आंख तुम्हारे काम ना आएगी हाँ अगर बातचीत करनी हो सोच विचार करना हो तो काम आ जाएगी लेकिन जब जिंदगी में आग लगेगी जब जरूरत पड़ेगी तब तुम तो अचानक पाओगे वो काम नहीं आती अपनी ही आंख ठीक करनी जरूरी है। बुद्ध ने आखिरी वचन अपने विदा के समय में कहा अपो दीपो भव अपने दिए खुद बनो क्योंकि जब बुद्ध मरने लगे और शिष्य रोने लगे तो बुद्ध ने कहा तुम क्यों रोते हो तो उन्होंने कहा आप चले अब हमारा क्या होगा बुद्ध ने कहा मेरे होने से तुम्हारा क्या हुआ था मैं था तो क्या हुआ मैं जा रहा हूं तो क्या खो रहा है अब इतनी ही बात ख्याल रखो जो मैंने जिंदगी भर तुमसे कही कि अपनी आंखें खोज लो अब तक तो तुमने नहीं सुनी अब सुन लो क्योंकि अब मैं जा रहा हूं अब कहने वाला भी जा रहा है अब मैं तुमसे लौट लौट के नहीं कहूंगा अपनी आंखें खोज लो अब तुम्हें पक्का पता चलेगा अगर अभी तुम मेरे पीछे सड़क सड़क के चलते रहे तुम्हें यह भ्रांति रही कि जैसे तुम्हारे पास आंखें अब मेरे जाने पर तुम्हें असलियत पता चल जाएगी जिंदगी के दीवारें जगह जगह तुम्हें रुकावट डालेंगी जगह जगह तुम गड्ढों में गिरोगे अब तो अपनी आंख खोज लो तो पहली बात तुमने शास्त्र पढ़ लिए शास्त्राओं को सुन लिया सुंदर वचन कंठस्थ कर लिए लेकिन यह तुम्हारा अनुभव नहीं दूसरी बात आदमी अतीत की ओर देखता है उसके पीछे महत्वपूर्ण कारण है बच्चे भविष्य की ओर देखते जवान वर्तमान की ओर देखते हैं बूढ़े अतीत की ओर देखते हैं। जिस दिन तुम अतीत की ओर देखने लगो समझना कि बूढ़े हो गए हैं बूढ़े होने लगे बच्चों का लक्षण है भविष्य की ओर देखना बच्चों का कोई अतीत होता ही नहीं देखेंगे भी तो क्या खाक देखेंगे पीछे तो कुछ है नहीं जो कुछ है आगे है अभी जिंदगी होनी है अभी हुई तो नहीं अभी कोई कहानी तो नहीं बच्चे से कहो तुम्हारी आत्मकथा लिखो तो क्या खाक लिखेगा वो कहेगा आत्मकथा यानी क्या अभी कुछ हुई नहीं तो कथा कहां से अभी कोई घटना कहां घटी जवान आदमी वर्तमान में देखता है जवानी ऐसा मदमस्त करती है कि कहीं और कहा देखे अभी तो भोग लो कल बचा न बचा बूढ़ा आदमी पीछे की तरफ देखने लगता है क्योंकि अब आगे तो मौत है और कुछ भी नहीं अंधेरा पीछे बहुत कुछ हुआ है आत्मकथा है बड़ी घटनाएं घटी राग रंग भी थे सुख दुख थे लंबी यात्रा है वो पीछे का मार्ग लौट लौट के देखने लगता है तो पहली बात तुमसे कहना चाहता हूं अगर लौट लौट के अतीत की ओर देखने लगे हो तो तुम बूढ़े हो रहे हो यह वार्धक्य का अनिवार्य लक्षण है बूढ़ा आदमी शरीर से नहीं होता बूढ़ा आदमी चित्त से होता है और चित्त का यह लक्षण है जब आदमी बूढ़ा होने लगता है तो पीछे देखता है बूढ़े बैठे बैठे पीछे की स्मृतियों में डूबे रहते जो जो उन्होंने किया जो जो हुआ और जो जो किया उसको खूब बढ़ा बढ़ा कर देखते हैं ऐसा भी नहीं कि कोई उतनी देखते हैं जितना हुआ अब जब देख ही रहे हैं और अकेले देख रहे हैं और अपनी ही फिल्म है और अपना ही पर्दा है और अपनी दर्शक है फिर क्या कंजूसी करनी खूब बढ़ा बढ़ा के देखते हैं। और उसमें डूबते मौत करीब आने लगी अब तुम्हारे पास जिंदगी के नाम पर सिर्फ पुरानी स्मृतियों का ढेर रह गया है और तुम्हारे पास अब एक ही उपाय मालूम होता है जिंदगी जिंदा बने रहने का कि इसको पकड़ लो जो चला गया है इसको पकड़े रहो प्राणहीन पादप से लिपट गई लता अतीत से कितनी आगत को ममता सूखे वृक्ष से भी लता लिपटी रहती सहारा अब और कोई सहारा तो दिखाई नहीं पड़ता आगे तो सिर्फ अंधकार है भीतर अंधकार है अब तो एक ही रोशन बात मालूम पड़ती है यह अतीत की लकीर जिस पर तुम गुजर आए ये रास्ता जो बीत चुका जो अब कभी होगा नहीं जो हो चुका अब इन्हीं संजोई स्मृतियों के फूलों को सूखे फूलों को सजा के बैठे हो इन्हीं को पकड़े हो प्राणहीन पादप से लिपट गई लता अतीत से कितनी आगत को ममता मुर्दा है ये सब लाश है ये सब कभी कभी ऐसा हो जाता है बंदरिया अपने बच्चे को लेके घूमती रहती छाती से लगा है बच्चा मर जाता तो भी घूमती रहती कुछ दिन लग जाते हैं जब बच्चा सड़ जाता और बास उठने लगती तब छोड़ती घबरा के नहीं तो मुर्दे को लटकाए रखती पुरानी आदत अतीत तो मुर्दा है जा चुका हो चुका धूल है राख है अंगारा तो बुझ चुका अब इस राख को मत से रहो मत सजाए रहो इस राख में उलझे रहे तो आगे देखने के लिए जो आंख चाहिए जो कि बड़ी जरूरी है क्योंकि मौत सामने आ रही देखने का मौका आ रहा है ये बड़ा अंधेरा उतरने वाला है बड़ी आंखों की जरूरत पड़ेगी अब यह समय मत खो पुरानी स्मृतियों में अब तो जरा आगे अभी आगे देखने का कुछ अर्थ है बच्चे तो आगे देखते हैं वो स्वाभाविक उसका कोई मूल्य नहीं जवान वर्तमान में देखते हैं वो स्वाभाविक उसका भी कोई मूल्य नहीं बूढ़े पीछे देखते हैं वो स्वाभाविक उसका भी कोई मूल्य नहीं अब तुम समझो अगर कोई बच्चा पीछे देखने लगे तो क्रांति घट जाती इसलिए कथा कहती है कि लाउसू बूढ़ा पैदा हुआ क्योंकि वह पीछे देखता हुआ पैदा हुआ कुछ बच्चे पैदा होते हैं जो पीछे देखते पैदा होते हैं ऐसे ही बच्चों ने तो दुनिया को यह ख्याल दिया है, कि अनेक अनेक जन्म हैं पीछे जो बच्चे पीछे देखते पैदा होते हैं वही तो खबर लाते इस दुनिया में कि पहले और भी जन्म हुए हम नए नहीं आगंतुक नहीं बहुत पुराने प्राचीन जिनको पिछले जन्मों की स्मृति रह जाती वो बच्चे पीछे देखते पैदा होते जो बच्चा पीछे देखते पैदा होता अनूठा है जो जवान आगे पीछे देखने में समर्थ होता है वो अनूठा है क्योंकि जवान तो सिर्फ क्षण को देखता है जो है अभी कर लो गुजर लो जो होगा होगा देखा जाएगा जवान तो वर्तमान में अंधा होता है जो जवान आगे पीछे देखने लगे उसके जीवन में विवेक का जन्म होता है और जो बूढ़ा आगे देखने लगे वो मृत्यु के पार हो जाता है वह अमृत को पा लेता है देखने की क्षमता तो वही है दिशा बदलो बुढ़ापे में बच्चे जैसे हो जाओ यही तो जीसस कहते हैं कि जो बच्चों जैसे हैं वो उपलब्ध हो जाएंगे प्रभु को यही तो अष्टवक्र कहते हैं बालवत हो जाओ क्या मतलब है ये बालवत शब्द के इतने मतलब हैं कि जिसका हिसाब नहीं उन बहुत मतलबों में एक मतलब यह भी है अलग अलग बार में अलग अलग मतलब तुमसे कहता हूं क्योंकि वो सब मतलब इस छोटे से शब्द में समाये ये भी मतलब है बच्चे जैसे हो जाओ अगर कोई बूढ़ा बच्चे जैसा हो जाए तो उसका अर्थ हुआ बूढ़ा आगे देखने लगा पीछा तो गया, गया सो गया बिसरा सो बिसरा अब उसको क्या समेटना अब वो आगे देखने लगा अगर कोई बूढ़ा बच्चे जैसा आगे देखने लगे तो मौत के पार देख लेगा अमृत को उपलब्ध हो जाएगा अगर कोई बच्चा बूढ़े जैसा पीछे देखने लगे तो वो जन्म के पार देख लेगा और अति जन्मों की स्मृति को उपलब्ध हो जाए अगर कोई जवान आगे पीछे देख ले तो वासना मुक्त हो जाएगा सं्यस्त हो जाएगा आगे पीछे देख ले तो पाएगा क्या रखा है न पीछे कुछ था जब तुम छोटे बच्चे थे तो वासना का क्या मूल्य था महत्वाकांक्षा तो का क्या मूल्य था धन का क्या मूल्य था पद प्रतिष्ठा का क्या मूल्य था अगर जवान पीछे देख ले और आगे देख ले एक दिन फिर कुछ मूल्य ना रह जाएगा फिर मौत आएगी सब पहुंच जाएगी न पहले कुछ मूल्य था ना आगे कुछ मूल्य तो अभी मूल्य कैसे हो सकता है तो धोखा हो रहा है क्रांति घटती है जब तुम सामान्य से हट के कुछ करने में सफल हो जाते हो रूप ढला रस बहा संग लगा रंग रहा रूप ढला रस बहा संग लगा रंग रहा सब ढल जाता है, सब नष्ट हो जाता है, लेकिन रंग लगा रह जाता है। जैसे बगीचे से गुजरे बगीचा तो गुजर गया लेकिन वस्त्रों में थोड़ी बगीचे की सुगंध अटकी रह जाती ऐसी स्मृतियां हैं खिलौने टूटते हैं मरते नहीं माने कहा पर बालक रोता रहा बच्चे का तो खिलौना भी टूट जाए तो वो रोता है जैसे कोई मृत्यु घट गई बच्चे का खिलौना टूट जाए तो रोता है और ज्ञानी वस्तुतः मौत घट जाए खुद भी मर जाए तो भी नहीं रोता आंख पे आंसू नहीं आता बच्चे को खिलौने में भी लगता है मौत घट गई और ज्ञानी को वास्तविक मौत में भी लगता है मौत कैसे घट सकती रति भोगी की मति योगी की गति वही है ऊर्जा अलग अलग तो नहीं रति ये जो काम है मन की वासना है भोगी की मति इसी कामना में भोगी का मन डूबता रहता है डुबकियां लगाता रहता है अब जो तुम कर भी नहीं सकते उसकी कल्पना में डूबे हो जो हो भी नहीं सकता उसकी योजना बना रहे हो सिख चिल्ली रति भोगी की मति योगी की गति और योगी ये समझ के कि जो हुआ वो भी व्यर्थ था सपने जैसा आया और गया अब उसमें क्या रखा जब था तब भी सपना था समझदार को और ना समझ को जब नहीं है तब भी सच मालूम हो रहा है तो जिस रति में भोगी डूब जाता बंध जाता उसी रति को समझ के योगी गतिमान हो जाता रति विरति बने यही काम्य आवृत्ति बने यह कामना और फिर फिर वही कर लूं जो किया ऐसी आवृत्ति की आकांक्षा का नाम ही कामना है जो एक बार कर लिया ठीक से कर लिया देख लिया समझ लिया उससे सदा के लिए मुक्ति हो जानी चाहिए लेकिन फिर फिर करूं इसका मतलब यह कि ठीक से किया नहीं तो मैं तुमसे कहता हूं बूढ़े तुम हो गए हो गये, लेकिन तुम ठीक से जवान ना रहे तुमने जो किया वो ठीक से ना किया अधूरा अधूरा किया अटका अटका रह गया अपूर्ण रह गया मन उसे पूरा करने के लिए आतुर इसलिए अब कल्पना में पूरा कर रहा है जिसे तुम कर रहे हो उसे ठीक से कर लो ये मेरी बुनियादी धारणाओं में एक धारणा है कि तुम जो कर रहे हो उसे ठीक से कर लो जल्दबाजी कुछ भी नहीं है पल फक, पल फल पकेगा तो गिरेगा तुम कच्चे गिराने की चेष्टा मत करो अब ऐसा लगता है कि जिन्होंने पूछा है धार्मिक आदमी मालूम होते तो जब जवान रहे तो जो भूल चुके करनी थी क्योंकि करने से ही कोई उनसे पार होता वो नहीं कर पाए जवानी में शास्त्र पढ़ते रहे होंगे मंदिर में बैठे रहे होंगे अब बुढ़ापे में जब ऊर्जा चली गई जीवन छीण होने लगा और घबराहट पकड़ने लगी कि मौत के पदचाप सुनाई पड़ने लगे तो अब बार बार ख्याल आ रहा होगा कि जो नहीं कर पाए वो कर ही लेते पता नहीं मौत के बाद बचते कि नहीं बचते अब कल्पना में हिसाब चल रहा है आदमी रोता ही रहता करता है तब रोता है फिर जब करने के दिन चले जाते हैं तब रोता है मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि लोग किस किस भांति अपने को धोखा देकर देते हैं, हैं आश्चर्य होता है देखकर तुमने ख्याल किया सभी लोग कहते हैं कि बचपन बड़ा सुंदर था वे बचपन के दिन मगर बचपन सुंदर बच्चों से पूछो तो बच्चे बहुत जल्दी बड़े होने में उत्सुक हैं बच्चे चाहते हैं कैसे बड़े हो जाएं कब छुटकारा मिले इस बचपन से क्योंकि बच्चों को अनुभव होता है कि बचपन सिवा है दमन के परतनता के और क्या है छोटा बच्चा मां से कहता जरा बाहर हुआ मैं कहती नहीं बाहर मत जान कोई बड़ी बात नहीं पूछी थी बाहर धूप निकली है सूरज निकला है ततलियां उड़ रही बच्चे खेल रहे वो बाहर जाना चाहता मां कहती नहीं इतनी भी स्वतंत्रता नहीं बच्चा सोना नहीं चाहता अभी और कहती सो जाओ क्योंकि घर में मेहमान आए हुए अब नींद आ नहीं रही उसको जबरदस्ती बिस्तर में दबा दिया गया है सुबह जब वो उठना नहीं चाहता और नींद आ रही तब उसे खींचा जा रहा है स्कूल कौन बच्चा जाना चाहता है उसे भेजा जा रहा है और तुम इसको कहते हो कि बचपन के दिन बड़े सुंदर थे बच्चों से पूछो बच्चे जल्दी बड़े होना चाहते हैं कैसे बड़े हो जाए एक छोटे बच्चे को उसकी मां पालक की सब्जी खिला रही वो बच्चा रो रहा और, और उसकी आंख से आंसू बह रहा है वो कह रहा कि कि भगवान ने पालक में ही क्यों सब विटामिन रखे आइसक्रीम में रखता तो क्या कोई खराबी थी जब विटामिन ही रखने थे तो आइसक्रीम में रख देता मगर उसकी मां कह रही बेटा खा तो तू मजबूत हो जाए तो वो कह रहा ठीक है खा लेता हूं इसलिए खा रहा हूं कि मजबूत हो जाऊं ताकि कोई मुझे फिर पालक ना खिला सके इतना मजबूत होना है कि कि पालक कोई फिर ना खिला सके दोबारा बच्चे तो किसी तरह छुटकारा पाना चाहते हैं कैसे छुटकारा हो इस कारक ग्रह से लेकिन बड़े होके यही बच्चे कहने लगते हैं कि बचपन के दिन बड़े सुंदर थे हो क्या जाता है आदमी अपने को धोखा देता जो है वो तो सुंदर नहीं है तो कहीं सांत्वना तो चाहिए तो दो ही तरह की सांत हैं आदमी को या तो पीछे कहो कि सुंदर था या कहो आगे सुंदर हो जाएगा आज तो सदा असुंदर है अभी तो दुख ही दुख है तो कहीं तो सुख चाहिए झूठा ही सही मगर कुछ तो ख्याल रहे कि हमने भी सुख पाया तो पीछे सुख था बचपन में सुख था आगे सुख है दुनिया में दो ही तरह के लोग और दो ही तरह के धर्म हैं और दो ही तरह की समाज विचार की परंपराएं हिंदू जैन बौद्ध वे सब कहते हैं कि स्वर्ण युग बीत चुका सतयुग बीत चुका पहले हो चुका अब नहीं होने वाला अब तो दुखी ही दुख है कम्युनिज्म इस तरह की धारणाएं है कहती हैं सतयुग आने वाला है होने वाला है अभी हुआ नहीं हिंदू कहते हैं राम राज्य हो चुका कम्युनिस्ट कहते हैं राम राज्य होने वाला है अच्छी दुनिया आने वाली उटोपिया अभी होगा बस ये दो ही तरह की धारणाएं हिंदू जैन बौद्ध बूढ़े बड़ी पुरानी धारणाएं हैं ये बूढ़ी हो गई ये पीछे देखती हैं कम्युनिज्म अभी बच्चा है अभी भविष्य में देख रहा मगर दोनों एक से भ्रांत हैं क्योंकि कहीं भी तुम अपने सुख को रख लो अतीत में या भविष्य में तुम धोखा दे रहे हो जीवन में जो कड़वाहट है उससे बचो मत उसे भोगो उसके प्रति जागो जो आज है उसे भर नजर देखो न तो पीछे अपने मन को भरमाओ ना आगे अपने मन को भरमाओ मन को भरमाओ ही मत सांत्वनाएं मत खोजो सत्य को देखो क्योंकि सत्य से ही सुख जन्म सकता है सांवनाओं से नहीं बीत गए प्यारे रतनारे दिन बीत गए रीत गए आंखों के खारे छिन रीत गए अरुणाए अधरों के मखमल से चुंबन ने मोड़ दिया पाल काजल की डोरी से बंधी बंधी मछली ने छोड़ दिया ताल द्वारे पर बहरे हरकारे बिन गीत गए बीत गए प्यारे रतनारे दिन बीत गए रीत गए आंखों के खारे छिन रीत गए लोग रो रहे हैं सब बीत गया सुख बीता शांति बीती सुंदरी बीता स्वास्थ्य बीता सब बीता मत इसमें पड़े रहो तुम कहते हो ये व्यर्थ है मैं तुमसे कहता हूं जानो ये व्यर्थ है ये शक्ति मत खो यही शक्ति ध्यान बन सकती है यही ऊर्जा जो तुम आंख बंद करके अतीत के सपनों में लगा रहे हो यही शक्ति निर्विचार बन सकती यही शक्ति प्रार्थना पूजा बन सकती या तो ऐसे प्रार्थना बनाओ या ऐसे ध्यान बनाओ क्योंकि प्रार्थना और ध्यान से ही तुम उसे पाओगे जो सुख है जो महासुख है और किसी तरह किसी आदमी ने कभी सुख न पाया है ना पा सकता है लेकिन कुछ भी तुम करो ऊर्जा तो वह होती शक्ति तो नष्ट होती और यह बड़ी व्यर्थ की बात है बैठे सोच रहे हैं यह व्यर्थ की बात है लेकिन तुम्हें अभी दिखाई नहीं पड़ी इसलिए आदत छूटती नहीं मेरे कहने से मत मान लेना कि व्यर्थ की है तुम खुद ही सोचो खुद ही ध्यान करो खुद ही विमर्श करो ये व्यर्थ तो है ही इससे सार क्या है जो कभी हुआ था उसको लेके क्यों बैठे हो उसकी क्यों राशि लगा रहे हो अब तो दोहर भी नहीं सकता फिर तो हो भी नहीं सकता जो गया गया, इस जगत में कुछ भी पुनरुक्त नहीं होता समय लौट कर आता नहीं अब क्यों बैठे हो अब ये हिसाब किताब बंद करो ये बही खाते जलाओ ठीक ठीक व्यक्ति अगर जिए तो रोज रोज अपने अतीत से मुक्त होता जाता है अतीत की धूल को चित्त के दर्पण पर जमने मत दो नहीं तो दर्पण में दर्पणपन पन्ना रह जाएगा धूल ही धूल जम जाएगी धूल को झाड़ दो ताकि दर्पण स्वच्छ हो जाए उसी स्वच्छ दर्पण में तो सत्य का प्रतिबिंब मिलने वाला है आदत टूटती नहीं तुम कहते हो आदत को समझो बजाय तोड़ने की चेष्टा की कोई आदत तोड़ने से नहीं टूटती है, समझने से टूटती है कोई सिगरेट पीता है, वो कहता आदत छोड़नी आदत छोड़ने का सवाल नहीं है ये समझो कि ये व्यर्थ है इसे पहचानो इस पर ध्यान करो मेरे पास कोई आता है सिगरेट पीने वाला वो कहता छोड़नी बहुत कोशिश कर चुका 20 साल हो गए कई दफे छोड़ी भी एक आध दो दिन बहुत खींच पाता फिर नहीं होता और वो दो दिन इतने कष्ट में बीतते हैं कि फिर ऐसा लगता है कि इतने कष्ट में जीने का तो कोई सार ही नहीं इससे तो पी ही लो चलो ठीक है टीबी होगी कैंसर होगा जब होगा होगा अभी तो कोई हुआ नहीं जा रहा है तो मैं उनसे कहता हूं तुम छोड़ने की चेष्टा मत करो कोई आदत छोड़ने से नहीं छूटती तुम आदत को समझो मैं उनसे कहता हूं जब तुम सिगरेट पियो तो बड़े ध्यानपूर्वक पियो जल्दबाजी ना करो बहुत आहिस्ता से पैकेट से निकालो एक दफे ठोकते हो तो सात दफे ठोको उसे माचिस की डिब्बी पर और बड़े धीरे धीरे ठोको बड़े रस लेकर ठोको इसे पूजा का कृत्य समझो इसे जल्दी मत करो फिर आहिस्ता से मुंह पर लगाओ आईना रख के बैठो उसमें देखो क्या कर रहे हो फिर माचिस जलाओ फिर धीरे धीरे धुआं खींचो फिर देखो भीतर की क्या हो रहा धुआं भीतर ले गए आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा सच्चिदानंद की वर्षा हो रही कि नहीं हो रही इसको पहचानने की कोशिश करो आदत छोड़ने का क्या सवाल है कहां मजा आ रहा किस वक्त मजा आता है धुआं कहां होता है तब कुंडलनी जागती है कब कब सहस्त्र दल कमल खिलते कब कहां हृदय के द्वार में गुदगुदी होती जरा देखते रहो फिर धुएं को बाहर निकालो दर्पण में देखो और सोचो दिन में तीन दफे पीते हो छह दफे पियो और छह दफे ये पूरा का पूरा उपक्रम करो तुम धीरे धीरे पाओगे तुम्हें अपनी मूढ़ता दिखाई पड़ने लगी तुम बहुत जड़ बुद्धि मालूम पड़ोगे ये तुम कर क्या रहे हो और तुम ये भी बड़े चकित हो गए हैरान होगे कि आनंद कहीं भी मिलता नहीं किसी स्थिति में नहीं मिलता न ओंठ लगाने से न धुएं को भीतर ले कभी कभी खांसी जरूर आती है कभी कभी आंख में आंसू भी आ जाते हैं कभी कभी कफ और बलगम पैदा होता है, और तो कुछ होता नहीं इसे तुम देखो तुम्हारी गड़बड़ क्या है तुम इसे छोड़ना चाहते हो क्योंकि कोई कहता है टीबी हो जाएगी क्योंकि कोई कहता है कैंसर हो जाएगा कैंसर और टीबी होने के डर से तुम नहीं छोड़ने वाले हो अमेरिका में उन्होंने पैकेट पर लिखना शुरू कर दिया कि सरकार ने तय किया है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकार है पहले तो लोगों ने सोचा कि इसको डब्बे पर लिखेंगे सिगरेट के तो सिगरेट की बिक्री बंद हो जाएगी तीन चार सप्ताह बिक्री कम भी हुई फिर बिक्री वैसी की वैसी हो गई अब लोग उससे भी आदि हो गए ठीक है तुम बिल्कुल लिख दो सिगरेट से मरना भी हो जाएगा तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा बल्कि शायद कई लोग जो कि मरने को सुख और ज्यादा पीने लगे कि चलो ठीक है जीने में रसी किसको है जीने में मिल क्या रहा है जीने में ऐसा कौन सा उत्सव घट रहा है कि तुम मरने से किसी को डरा सको मुला ने सुदिन शराब पीता है एक डॉक्टर ने उससे कहा कि अब तुम बंद कर दू बड़े मिया अन्यथा मरोगे तो उसने कहा कि आप मुझे पक्का कह सकते हैं कि अगर मैं शराब पीना बंद कर दूं तो कभी ना मरूंगा भाई तो ये तो हम भी नहीं कह सकते तो उसने कहा जब शराब पीने वाले भी मरते ना पीने वाले भी मरते तो फर्क क्या है और फिर मैं तुमसे एक बात कहता हूं कि मैंने ज्यादा बूढ़े शराबी देखे बजाय बूढ़े डॉक्टरों के ये बात भी सच है तुम जाकर खोज कर लो तुम्हें बूढ़े डॉक्टर शादी मिलेंगे सौ साल बूढ़े डॉक्टर सौ साल बूढ़ा शराबी मिल सकता है तो ने कहा फिर जब मर नहीं है तो पी पी के मरेंगे फिर सार क्या है जब सभी मर जाएंगे अच्छे और बुरे भी नहीं ये बातों से कोई छोड़ता नहीं आदत ऐसे नहीं बदलती ये सब झूठी बातें तुम तो आदत को देखो दुनिया की मत सुनो कौन क्या कहता है आदत को ही देखो आदत में ही उतर कर देखो कि मैं क्यों पी अगर तुम कोई भी कारण न पाओगे तो तुम्हें अपनी मूढ़ता दिखाई पड़नी शुरू हो जाएगी एक युवक सिगरेट पीता है उसने मुझसे पूछा तो मैंने कहा तू ऐसा ध्यान कर और मुझे आके बता कि तू इस सारे ध्यान के बाद क्या नतीजा लेता है ये क्यों तेरे भीतर है? उसने बहुत कोई पांच छह सप्ताह जैसा मैंने कहा वैसे ही किया फिर तो वो घबराने भी लगा क्योंकि ये तो बिल्कुल पागलपन है तुम बिना जाने किए जाते हो बिना ध्यान किए जाते हो जब चलता है लेकिन जब तुम होशपूर्वक करते तो उसने मुझे कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि ये आदत मेरी बचपन से पड़ गई क्योंकि मैं अंगूठा पीता था और देर तक अंगूठा पीता रहा और जबरदस्ती करके मुझसे अंगूठा छोड़वाया गया और कुछ ना कुछ मुझे मुंह में डालना चाहिए वो अंगूठे की मुझे याद आती बार बार जब मैं ध्यान करता हूं आप कहते ध्यान करो तो मैं कर रहा हूं आईना रख के मुझे ये बात ख्याल में आनी शुरू हुई अचेतन से ये बात मेरे उठी कि अंगूठे पीने की वजह से तो मैंने कहा बस अब तुझे सूत्र मिल गया अब तू आज अंगूठा पी उसने कहा आप क्या कहते हैं लोग क्या कहेंगे लोगों की फिक्र छोड़ लोगों के कहने से लेना देना क्या है निर्णय तेरे और परमात्मा के बीच होना लोगों तेरे बीच नहीं उसने कहा क्या उससे सिगरेट छूट जाएगी मैंने कहा मैं कुछ कहता नहीं तू पहले अंगूठा पीना शुरू कर लेकिन उसने एक सप्ताह अंगूठा पिया और सिगरेट छूट गई अब उसने कभी और एक झंझट आपने पकड़ा दिया अभी अंगूठा सिगरेट तो कम से कम ऐसी थी थोड़ी सम्मान्य थी अभी अंगूठा अगर मैं कहीं वक्त वक्त पीने लोगों किसी के सामने तो इस उम्र में जचेगा नहीं सिगरेट परिपूरक है अधिक लोगों को अंगूठा पीने की आदत थी या मां का स्तन जल्दी छुड़ा लिया गया जब वो छोड़ना नहीं चाहते थे और सिगरेट में थोड़ा मां के स्तन का संबंध बड़ा गहरा है सिगरेट का जो धुआं है गर्म धुआं वो मां के गर्म दूध की स्मृति को जगाता है और कुछ भी नहीं है सिगरेट में वो जो गर्म धुआं है वो गर्म दूध की धार की बड़ी दूर की ध्वनि है और सिगरेट को मुंह में रख लिया तो जैसे स्तन को मुंह में रख लिया बचपन में स्तन जल्दी छुड़ा दिया गया है या अंगूठा पीना जल्दी छुड़ा देगा अंगूठा भी स्तन का परिपूरक है बच्चा क्या करे जब वो स्तन मुंह में चाहता माँ देने को राजी नहीं तो अंगूठा दे लेता कोई परिपूरक तो खोज नहीं पड़ेगा कोई सब्स्टिट्यूट तो करना ही पड़ता है अब जब यह व्यक्ति सिगरेट की आदत पर ध्यान करना शुरू किया तब इसे ये सब बात दिखाई पड़नी शुरू हुई मैंने कहा तू फिक्र छोड़, तू अंगूठे को पी ही ले दिल भर के और अब तू अंगूठे पर ध्यान करना शुरू कर दे। सिगरेट छोड़ना कठिन था क्योंकि सिगरेट से निकोटिन खून में जाता और निकोटिन शरीर की आदत बन जाती अंगूठा छोड़ना सरल हुआ एक दफा सिगरेट गई उसकी जगह अंगूठा आया अंगूठे में कोई जहर नहीं है कोई निकोटिन नहीं सच तो यह है कोई अंगूठा पिए तो उसको कभी अनादर मत करना सिगरेट की अप्रतिष्ठा होनी चाहिए अंगूठा तो बिल्कुल ही निर्दोष है और अपने ही अंगूठा पी रहे हैं किसी दूसरे का भी नहीं पी रहे इतनी स्वतंत्रता तो मनुष्य को होनी ही चाहिए वो गया अंगूठा पीना गया क्योंकि उसमें तो कोई जड़ता है ही नहीं वो तो बात खत्म हो गई एक दफा बोध हो गया बात खत्म हो गई तुम आदत छोड़ने में उतनी उत्सुकता मत लो जितनी आदत को समझने में क्योंकि समझ से ही आदत छूटती है चौथा प्रश्न मन और विचार में क्या फर्क है कल आपने कहा कि विचार से ही कृत्य बनते और आप यह भी कहते हैं कि सब कुछ घटित होता है तो इस होने और वैचारिक कृत्य में विचार से घटित होने वाले कृत्य में क्या अंतर है समझाने की अनुकंपा करें मन और विचार में क्या फर्क है विचार तरंग है मन सारे तरंगों का जोड़ विचार घटक है मन सारे विचारों का संग्रहित प्रवाह है ऐसा ही जैसे कोई पूछे कि जंगल और वृक्ष में क्या भेद है तो हम कहेंगे सारे वृक्षों का जोड़ जंगल है अगर तुम एक एक वृक्ष को अलग करते जाओ तो ऐसा नहीं कि जब तुम सब वृक्ष अलग कर लोगे तो पीछे जंगल बचेगा कुछ भी नहीं बचेगा बड़ी पुरानी बौद्ध कथा है मिलिंद नाम के यूनानी सेनापति ने बौद्ध भिक्षु नागसेन को निमंत्रित किया है राजदरबार में और वो बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा है कि नागसेन आए और नागसेन आया उसे रथ भेजा था वो रथ पर बैठकर आया और जब नागसेन उतरा तो नागसेन की देशनाओं में सबसे बड़ी देशना थी वो यही थी कि मनुष्य है नहीं केवल जोड़ है उतरते से ही नागसेन जब उतरा और मिलिंद ने उसका स्वागत किया तो मिलिंद ने कहा भिक्षु नागसेन हम आपका स्वागत करते आप राजमहल में पधारे तो नागसेन ने कहा मैं आ तो गया हूं लेकिन यह निवेदन कर दू कि मैं हूं नहीं नागसेन सिर्फ एक नाम मात्र है जैसे जंगल कुछ चीजों का जोड़ शरीर विचार आत्ते संस्कार इन सब का जोड़ मैं हूं नहीं मिलन तो यूनानी था मीनांदर उसका यूनानी नाम है मिलिंद भारतीय नाम सिकंदर जिन सेनापतियों को भारत छोड़ गया था उसमें से एक सेनापति यूनानी तो अरस्तु के अनुयायी हैं तर्क पर उनका बड़ा भरोसा है उसने कहा यह क्या फिजूल की बात करते हैं कि आप आ गए और हैं भी नहीं हैं भी नहीं तो आए कैसे हैं भी नहीं तो आया कौन मगर नागसिन तो बड़ा अद्भुत व्यक्ति था उसने कहा कि ऐसा करें भीतर हम पीछे जाएंगे यह निर्णय पहले हो ले ये रथ है मिनन ने रथ है तो उसने कहा नौकरों को आग दें घोड़े अलग कर ले घोड़े अलग कर लिए गए उसने पूछा अब भी रथ है मिलिंद ने कहा अब भी रथ है उसने कहा आप चके भी अलग कर लें चके भी अलग हुए तब मिलिंद थोड़ा चिंतित हुआ उसने पूछा अब भी रथ है उसने कहा अब तो मगर हालत खराब हुई जा रही रथ की अभी नाम कोई रथ है अब और चीजें निकालनी तो सब गड़बड़ हो जाएगा तो उसने कहा मैं जब सब चीजें निकाल लूंगा तो पीछे रथ बचेगा मिलिंद को बात समझ में आई रथ तो केवल जोड़ है और नागसेन ने कहा तू बोल रथ आया कि नहीं और रथ है या नहीं मैं तो उससे कहता हूं रथ आया भी और रथ है भी नहीं रथ केवल जोड़ संज्ञा मात्र मन केवल जोड़ मात्र मन कुछ है नहीं रथ पहिए अलग कर लो घोड़े अलग कर लो धुरी अलग कर लो अस्थि पंजर तोड़ के अलग अलग कर लो तो पीछे कुछ बचता नहीं तुम पूछते हो मन और विचार में क्या फर्क बस वही फर्क है जो जंगल और वृक्ष ब्रक्ष में वृक्षों जैसे हैं विचार और वृक्षों का जो संग्रहित जमघट है उसका नाम मन है इसलिए तो हम कहते हैं जो व्यक्ति धीरे धीरे विचारों का त्याग करता जाए निर्विचार होता जाए अंतिम घड़ी में अमन की दशा को उपलब्ध हो जाता नो माइंड और कल आपने कहा कि विचार से ही कृत्य बनते हैं निश्चित ही विचार बीज है विचार आधा कृत्य है तुम्हारे भीतर एक विचार उठा करने की भावना ही तो विचार है तुमने सोचा कि एक बड़ा मकान बनाए अभी यह विचार है लेकिन यह विचार के पीछे अगर तुम पड़ जाओ तो बड़ा मकान बनेगा तुमने अभी सोचा कि इस को मार डाले भी विचार है लेकिन अगर यह बार बार पुनरुक्त होता रहे और तुम्हारे भीतर जड़ी भूत होता जाए तो एक न एक दिन इसमें अंकुर निकलेंगे तुम इस आदमी को मार डालोगे दोस्तों वस्की की प्रसिद्ध कहानी है क्राइम एंड पनिशमेंट उसमें एक युवक है जो एक बूढ़ी औरत के घर के सामने रहता है वह बूढ़ी औरत बहुत बूढ़ी है और गांव की सबसे बड़ी धनी है और गांव में सारे लोगों को चूस रखा है गिर भी रखने का काम करती उसे दिखाई भी नहीं पड़ता 80 साल की हो गई वो यह वक्त सामने रहता वो कई दफे ऐसे बैठे बैठे सोचता है कि ये बूढ़ी मर क्यों नहीं जाती इसके होने से जरूरत भी क्या है अब इसके होने से सार भी क्या है ना इसके कोई आगे ना कोई पीछे यह क्यों गांव भर की जान लिए ले रही और गांव भर उससे परेशान है इसलिए यह विचार बिल्कुल स्वाभाविक है कई दफा उसके मन में उठता है कि विद्यार्थी भूखे मर रहे हैं फीस चुकाने के पैसे नहीं है और ये बूढ़ी धन इकट्ठा करती जा रही किसके लिए ये सारा गांव संपन्न हो सकता है अगर ये मर जाए इसको कोई मार क्यों नहीं डालता ये सब विचार है फिर परीक्षा के दिन करीब आते और उसको फीस भरनी हो पैसे उसके पास नहीं तो उसे अपनी घड़ी रखने गिरवी इसी बूढ़ी के पास जाना पड़ता है ऐसा वो कोई दो साल से बार बार सोचता था कि इसको कोई मार क्यों नहीं डालता है। कभी ऐसा नहीं था उसने सोचा था कि मैं मार डालू ऐसा कभी नहीं सोचा था लेकिन दो साल का अनवरत क्रम रसरी आवत जात सिल पर पड़त निशान वो सोचते ही रहा सोचते ही रहा यह विचार मजबूत होता चला गया वो गया इस बूढ़ी को शाम का समय है उसने घड़ी जाकर दी वो बूढ़ी बहुत बूढ़ी है बड़ी मुश्किल से खड़ी हो सकी खिड़की के पास जाके आंखें कमजोर हैं रोशनी में वो घड़ी देखने लगी कि है भी रखने योग्य नहीं और तभी न मालूम क्या हुआ इस युवक को रोसकुल को उसका नाम है कि उसने अचानक झपट के पीछे से उसकी गर्दन दबा दी जब उसने गर्दन दबाई तब उसे समझ में खुद भी नहीं आया कि मैं ये क्या कर रहा हूं बस ये हो गया और वो औरत तो मरी ही थी ही काफी बूढ़ी थी उसके दबाती मर गई उसने एक चीख भी ना निकाली अब वो घबराया वो गिर पड़ी वो इतना घबरा गया ये उसने कभी चाहा नहीं था वो मारना चाहता भी नहीं था पर विचार अगर बहुत दिन पीछे पड़ा रहे तो धीरे धीरे तुम्हारी देह में प्रविष्ट हो जाता ये विचार ने यांत्रिक रूप से स्त्री को मार डाला पर चीख भी नहीं निकली वो चुपचाप उतर के अपने कमरे में चला गया अपने घर किसी को पता भी नहीं चला रात भर सुबह पता चला लोगों को कि बुढ़िया मर गई तब पुलिस खोजबीन करनी शुरू की कोई उपाय भी नहीं था कोई सोच भी नहीं सकता था इस युवक को कि ये मारेगा ये तो एक सीधा साधा विद्यार्थी था इस पर तो कोई सवाल भी नहीं था मगर यह घबराने लगा अब इसको दूसरी घबराहट हाँ पकड़नी शुरू हुई कि मैं पकड़ा जाऊंगा अब मुझे सजा होगी अब मैं जेल में डाला जाऊंगा मेरी जिंदगी बर्बाद हुई महीना बीता दो महीना बीता बस वो अपने कमरे में पड़ा पड़ा यही सोचता है रास्ते पे कोई निकलता है पुलिस के जूते की चरमराहट और वो समझा कि आ गए किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी पोस्ट में ना वो समझा कि आ गए बस वो तैयार हो जाता है कि अब गए तीन महीने बीत गए और कुछ भी नहीं हुआ लेकिन ये विचार अब उसके भीतर घूम रहा है कि पकड़े गए पकड़े गए पकड़े गए एक दिन अचानक ये हालत इतनी विकृत हो गई उसकी कि जाके उसने पुलिस स्टेशन पर जाके समर्पण कर दिया कि मैंने हत्या की मुझे पकड़ते क्यों नहीं अब मैं कब तक इसको बर्दाश्त करूं मैं पागल हुआ जा रहा हूं पुलिस इंस्पेक्टर उसे समझाने लगा कि तेरा दिमाग खराब हो गया तू क्यों हत्या करेगा तुझे हम जानते हैं भाग जा अब तेरा दिमाग खराब हो गया पढ़ाई लिखाई ज्यादा कर ली ज्यादा जग गया रात में आंखें कुछ सोया नहीं ठीक से ठीक से सो वो उसको भेज देता है घर वापस मगर वो लौट लौट के आ जाता है वो कहता है कि मैंने मारा है आप मानते क्यों नहीं अब तो उसे बड़ी बेचैनी होने लगी कि किसी तरह उसको सजा मिल जाए तो अपराध से छुटकारा हो ऐसा आदमी उलझता है विचार कृत्य बन जाते इसलिए महावीर बुद्ध जैसे चिंतकों ने यह कहा है कि अगर विचार में भी कोई बुरा कर्म करो तो सोच समझ लेना ये मत सोचना कि सिर्फ विचार है सिर्फ विचार जैसी कोई चीज ही नहीं है क्योंकि हर विचार एक लकीर छोड़ जाता है फिर जो विचार आज किया वो कल भी होगा परसों भी होगा धीरे धीरे और सहजता से होने लगेगा एक दिन अचानक तुम पाओगे कि कृत्य बन गया विचार की रेखा ही गहरी होते होते कृत्य बन जाती कर्म बन जाती इसलिए जिसे कृत्य के जगत से मुक्त होना हो उसे विचार के जगत से ही मुक्त होना होता है सिर्फ निर्विचार व्यक्ति ही कर्म के जाल से मुक्त होता है इसलिए तो हमने निर्विचारता को कर्म के जाल से मुक्त होने का आधार माना तुम कर्म से मुक्त ना हो सकोगे जब तक तुम ध्यान में इतने गहरे ना हो जाओ कि विचार उठने बंद हो जाए कृष्ण ने गीता में कहा कि अगर तुम भीतर शून्य हो और कर्म करो तो कोई पाप नहीं लगता और तुम कर्म ना भी करो और भीतर विचार चलते रहें तो पाप हो गया कृत्य का उतना मूल्य नहीं है जितना विचार का क्योंकि कृत्य तो विचार के पीछे आता है गौण है छाया है परिणाम आप ये भी कहते हैं कि सब कुछ घटित होता है तो इस होने और वैचारिक कृत्य में विचार से घटित होने वाले कृत्य में क्या अंतर इतना ही अंतर है कि जब तक तुम विचार करके घटित करते हो कुछ तब तक तुम कर्ता बनते हो मैंने किया जिस दिन तुम विचार नहीं करते तुम विचार छोड़ ही देते हो शून्य हो जाते बांस की पोंगरी हो जाते हो। उस दिन जो होता है वह अस्तित्व कर रहा है तुम नहीं कर रहे हो फिर तुम्हारा कृत्य तो होता है लेकिन तुम्हारे कारण नहीं होता तुम निमित्त मात्र उपकरण मात्र ये जो उपकरण मात्र होने की दशा है यही जीवन मुक्त की दशा है अष्टवक्र कहते हैं ज्ञानी भी कर्म करता और कर्म करते हुए भी नहीं करता देखता और नहीं देखता बोलता और नहीं बोलता क्या मतलब हुआ इतना ही मतलब हुआ कि ज्ञानी अपनी तरफ से कुछ चेष्टा नहीं करता जो अस्तित्व चाहता है हो जाने देता ज्ञानी अस्तित्व के मार्ग में अवरोध नहीं बनता बस उसका समर्पण समग्र है न वो अपनी तरफ से करता है और ना अपनी तरफ से रोकता है जो होता है होने देता है प्रभु मर्झी अगर भक्त हुआ तो कहेगा प्रभु मर्झी अगर ध्यानी हुआ तो कहेगा समस्त का प्रवाह ताओ तथा ये नाम के ही भेद है पांचवा प्रश्न मैं बूढ़ा हुआ जा रहा हूं फिर भी सन्यास का साहस नहीं जुटा पाता हूं अब क्या करूं मन में खोजो बुढ़ापा शरीर पर आ गया होगा मन अभी भी राग रंग में उलझा होगा शरीर जराजीर्ण हो गया होगा मन अभी भी नहीं जागा है, मन अभी भी सोया है अभाव तुल ओ प्यार की तुलिसम उपलब्धियों यहां हूं मैं यहां फिर मुझे खोजो मेरे गाते हुए इरादों में मनाओ मेरी आशाओं को मनाओ कि अभी न रूठे अभी बहुत कुछ है जिंदगी के वादों में आखिर तक आदमी सोचता चला जाता अभी कुछ और भोग लें अभी कुछ और भोग लें अभी बहुत कुछ है जिंदगी के बातों में अभी उदास होने की क्या जरूरत अभी निराश होने की क्या जरूरत अभी तो मरे नहीं अभी तो जिंदा है तो जिंदा है तो और थोड़ा भोग ले अभी भोग अर्थ रखता है अभी भोग से रस जुड़ा है इसलिए तुम कहते हो मैं बूढ़ा हुआ जा रहा हूं फिर भी सन्यास का साहस नहीं जुटा पाता हूं यह प्रश्न साहस का नहीं तुम शरीर से बूढ़े हुए जा रहे हो मन मन अभी बूढ़ा नहीं मुल्ला न ने एक राह से जा रहा है और एक सुंदर युवती को देख के अपना मार्ग मोड़ दिया उसी के पीछे चलने लगा भीड़ भाड़ देख उसे धक्का मार दिया उस स्त्री ने कहा कि थोड़ा ख्याल तो करो सब बाल सफेद हो गए मुलाने का बाल भला सफेद हो गए हूं दिल अभी भी काला है बूढ़े होने से शरीर के तल पर कुछ भी नहीं होता ये तो धूप में पक गए बाल इनमें कोई अनुभव की संपदा नहीं जब अनुभव की संपदा होती है तो आदमी वृद्ध होता है सिर्फ बूढ़ा होने से कुछ फा, फायदा नहीं वृद्ध इसलिए पूरब में हम बूढ़े को बड़ा समादर देते थे वो हर बूढ़े को नहीं है वो बुजुर्ग बुजुर्ग शब्द ही आदर का हो गया वृद्ध पूज्य हो गया कारण देख ली जिंदगी उसने और देख कर पाया कि वहां कुछ भी नहीं देखकर व्यर्थ पाया जिंदगी का सपना उसका टूट गया अब आंखों में उसके कोई सपना नहीं अब जिंदगी से उसके कोई संबंध नहीं रह गए अब वो जानता है सब सभ्यर्थ तुम बूढ़े हुए जा रहे हो फिर भी सन्यास का साहस नहीं जुटा पाते क्योंकि भीतर अभी भी संसार बसा है जिंदगी हाथ से छूटी जा रही लेकिन तुम छोड़ने को अभी उस सुख नहीं हो तुम अभी पकड़ना चाहते मौत आके छीन लेगी लेकिन तुम अपने हाथ से छोड़ने को राजी नहीं सन्यास का क्या अर्थ है सन्यास का अर्थ है मौत को पहचान लेना सन्यास का अर्थ है मौत की परख हो जाना सन्यास का सिर्फ इतना ही अर्थ है कि जो मौत मुझसे छीन लेगी ये काम मौत को क्यों करने दूं? मैं ही कर दू ये मैं ही छोड़ देता मौत छीनेगी ये छीना झपटी क्यों करवानी अशोभनकृत्य क्यों करवाना इसे प्रसादपूर्ण ढंग से क्यों ना कर दें हम ही दे देते सन्यास का इतना ही अर्थ है कि तुम उस सब को छोड़ देते हो जो मौत तुमसे छीन लेगी सिर्फ उसको बचा लेते हो जो मौत नहीं छीन सकेगी तब मौत तुम्हारे सामने दिनहीन खड़ी हो जाती है तब मौत तुमसे कुछ भी नहीं ले सकती इसलिए सन्यासी मरता नहीं सिर्फ संसारी मरता है सन्यासी तो इस क्षुद्र जीवन से और विराट जीवन में प्रवेश करता है सिर्फ संसारी मरता है सन्यासी नहीं मरता इसलिए हम इस देश में सन्यासी की कब्रों को समाधि कहते कब्र नहीं कहते साधारण आदमी की कब्रों को समाधि नहीं कहते वो तो अभी संसार चला रहा होगा कहीं और चला रहा होगा यहां मरा तो कहीं और पैदा हुआ सन्यासी की मृत्यु समाधि है क्योंकि वो स्वेच्छा से मर गया उसने सब छोड़ दिया और जब मैं तुमसे कहता हूं छोड़ दो तो मेरा मतलब ये नहीं कि तुम भाग जाओ मेरा मतलब है भीतर से पकड़ छूट जाए रहो जाओ, जैसे हो बस भीतर कोई पकड़ ना रह जाए मैं नहीं पिछली अभी झंकार भूला मैं नहीं पहले दिनों का प्यार भूला गोद में ले मोद से मुझको लसो तो आज मन वीणा प्रिय फिर से कसो तो मन भूलता ही नहीं फिर फिर जवान होता रहता है फिर फिर लौट के तरंगें उठती रहती फिर फिर पुराने राग रंग देख लेने का मन होने लगता है अभी तक ढूंढती है उर्वरा सुरगंध फूलों में सहम कर टूट कर बीती अधूरी बात कानों की अभी तक है चुराती आंख जैसे चांदनी भूसे अभी तक आड़ ज्यो की त्यों सितारों के मचानों से नहीं बासे हुए हैं रूप के पग चिन्ह हवाओं पर खिंचे हैं मुग्ध पलकों के झुके साए समय के गाल पर सुखी नहीं विश्वास की बूंदे अभी तक शून्यता का वक्ष सांसों से धड़क जाए लौट लौट के फिर हृदय धड़क जाता वासना से फिर रस में रस मालूम होने लगता है फिर सपने सजीव हो जाते तुम बूढ़े हो गए हो सपने अभी बूढ़े नहीं हुए तुम बूढ़े हो गए हो शरीर का पतझर आ गया लेकिन मन अभी भी वसंत मना रहा है मन अभी भी वहीं अटका है शरीर की मौत करीब आने लगी बुढ़ापे का क्या अर्थ होता है शरीर की मौत करीब आने लगी संन्यास का क्या अर्थ होता है मन की भी मौत करीब बुला ली शरीर की मौत अपने आप आती है मन की मौत अपने आप नहीं आती सन्यास ठीक ठीक अर्थों में आत्महत्या है तुम जब कहते हो किसी आदमी ने आत्महत्या कर ली तब तुम ठीक नहीं कहते क्योंकि वो शरीर को ही मारता आत्मा को क्या मारेगा सन्यासी आत्मघात करता है आत्मघात का अर्थ है मैं को मार डालता है मैं के भाव को मार डालता है मन को ही मार डालता ये जो मन की मौत है वही संन्यास और साहस तो जरूरी है अपनी स्वयं की मृत्यु की तरफ जाने के लिए बिना साहस के कैसे जा सकोगे लेकिन साहस सहज आ जाता है एक बार यह दिखाई पड़ जाए कि यहां कुछ भी नहीं इब्राहिम एक सम्राट हुआ एक रात उसने देखा कि उसके छप्पर पे कोई चल रहा है तो उसने जोर से आवाज दी कि कौन है तो आदमी ने कहा सो शांति से गड़बड़ ना करो मेरा ऊंट खो गया उसे खोजता हूं वो तो समझा कि कोई पागल आदमी छप्पर पे चढ़ गया ऊट खोजने छप्पर पर ऊंट कहीं छप्परों पे खोते उठा उसने अपने सैनिक दौड़ाए लेकिन वो आदमी भाग चुका था लेकिन उसकी बात उसके मन में गूंजती रही सुबह उठा फिर भी बार बार ये आता तरा यह आदमी कैसा है ऊट राजमहल के छप्पर पर खोजने चढ़ गया और ऊंट मगर उसकी आवाज में कुछ शालीनता थी और उसकी आवाज में कुछ बल था उसकी आवाज में कुछ था जो पागल की आवाज में नहीं होता जो कभी कभी किसी पहुंचे पर उसकी आवाज में होता तो रस भी मालूम हुआ उत्सुकता भी जगी सोचने भी लगा कि इस आदमी का पता लगा ले लेकिन पता नहीं लगा पर दूसरे दिन जब दरबार लगा कोई आदमी द्वार पर आकर द्वारपाल से लड़ने लगा आवाज सुनाई पड़ी तो पहचान गया वही आवाज इब्राहिम भागा आया बाहर और उसने कहा इस आदमी को भीतर आने दो जद्दोजहद इस बात की हो रही थी कि वह आदमी एक भिखारी फकीर पर बड़ा अलमस्त वो कह रहा था कि इस सराय में मुझे ठहर जाने दो और पहरेदार कह रहा था यह सराय नहीं राजा का महल राजा का निवास स्थान तुम पागल तो नहीं हो गए और वो कह रहा था कि मैं तुमसे कहता हूं ये सराय है मुझे ठहर जाने दो ये फजूल की बातें चलो कौन राजा किसका महल दो दिन का वास है आज आए कल गए ये सब सराय हैं मुझे ठहर जाने दो लेकिन उसकी आवाज इब्राहिम ने सुनी तो वही आवाज थी तो वह भागा आया उसने किस आदमी को भीतर आने दो इसकी मैं तलाश कर रहा हूं और इब्राहिम ने कहा कि तुम मुझे बोलो तुम ये क्या कह रहे हो इसको तुम सराए कहते हो यह सम्राट का अपमान है ये मेरा महल है आदमी हंसने लगा उसने कहा मैं पहले भी आया था तब एक दूसरा आदमी कहता था कि ये उसका महल उसने कहा वो मेरे पिताजी थे पर मैं उसके पहले भी आया था वो फकीर बोला और तब एक तीसरा आदमी था और वो कहता था कि ये मेरा महल और मैं हमेशा से कह रहा हूं ये सर आए इब्राहिम ने कहा वो मेरे पिता के पिता थे तो उसने कहा आप तो समझो एक आदमी दावा करता था तो मेरा महल वो गया दूसरा दावा करने लगा मेरा महल वो गए अब तुम आ गए कितनी देर तुम रहोगे मैं फिर आऊंगा और किसी चौथे को पाऊंगा ये झंझट कब तक चलेगी इसलिए मैं कहता हूं ये सराय है यहां लोग ठहरते और चले जाते रात भर का बसेरा है सुबह पक्षी उड़ जाते मुझे भी ठहर जाने दो तुम भी ठहरे हो क्यों मालिक बनते हो कहते हैं इब्राहिम को ऐसा बोध हुआ इस आदमी की आवाज इस आदमी का बल इस आदमी चोट से तो उसने उस आदमी को कहा कि तुम ठहरो मैं जाता हूं जब ये सराय ही है तो तुम ठहरो मजे से लेकिन मैं चला और इब्राहिम ने महल छोड़ दिया और जब भी कोई इब्राहिम से पूछता बाद में कि तुमने ये किया क्या तो उसने कहा बात समझ में आ गई है तो बात सच कितने लोग इस महल में ठहर चुके आ चुके जा चुके मैं भी चला जाऊं जब जाना ही है तो क्या दावा छोड़ दिया और इब्राहिम कहता कि जिस दिन से मैंने वो सराए छोड़ी मुझे मेरा घर मिल गया मैंने जान लिया अपना असली निवास स्थान पा लिया सन्यास साहस तो है लेकिन इतना कठिन नहीं जैसा तुम सोचते हो समझ में आ जाए तो बड़ा सरल इतना ही तुमसे कह रहा हूं ये संसार सराए और मैं तो तुमसे यह भी नहीं कहता कि तुम इसको छोड़ छोड़कर चले जाओ अस्ताबकर भी नहीं कहते अगर मैं होता उस फकीर की जगह या अस्ताबकर होते तो इब्राहिम से कहते कि बस अब कहां जाता है जब सराय ही है तो जाना भी क्या अरे मजे सर है सिर्फ सराए जान बात खत्म हो गई जाना कहां है जो तेरा नहीं है उसे छोड़ के कैसे जा सकता है छोड़ के जाने में भी तो मेरे का भाव बात खत्म हो गई इतनी सी बात समझ में आ गई कि अपना घर नहीं है सराए सन्यास हो गए अपनी पत्नी नहीं है अपना बेटा नहीं है किसी से कहने की भी जरूरत नहीं कुछ बैंड बाजी बजाने की जरूरत भी नहीं कोई शोभा यात्रा निकालने की भी जरूरत नहीं कि दीक्षा ले रहे हो गई बात समझ में आ गई इसलिए तो मैं संन्यास इतनी सरलता से दे देता हूं ये भी नहीं पूछता कि संभाल सम्हाल सकोगे संभालना क्या है यहां संभालने योग कुछ है ही नहीं ये भी नहीं पूछता कि अनुशासन रख सकोगे क्या खाक अनुशासन इस अपने की दुनिया में कैसा अनुशासन ये भी नहीं कहता कि पत्नी बच्चों का क्या करोगे इतना ही कि तुम्हें बोध हो जाए कि यहां मेरा तेरा कुछ भी नहीं जिसका है उसका है उसके हम भी उसका सब इतनी सी बात हो जाए संन्यास हो गया और अगर तुम मेरा सन्यास भी लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाते तो तुम और किसी तरह का सन्यास तो कैसे ले पाओ वो तो बड़े उपद्रव के ये तो बड़ी सुगम और सहज बात है पर मैं तुमसे कहता हूं कि लोग पुराने ढंग का सन्यास लेने की हिम्मत आसानी से जुटा लेते क्योंकि उसमें अहंकार को प्रतिष्ठा है सुविधा है सन्यासी हो गए जैन मुनि हो गए रथ निकला जुलूस निकला दीक्षा हुई लोग चरण छूने लगे उसमें अहंकार को मजा है कर्तत्व का भाव यहां तो कुछ भी नहीं यहां तो लोग समझेंगे पागल हो गए लोग हंसेंगे लोग कहेंगे तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया तुम भी बातों में पड़ गए अरे तुम्हारा नहीं सोचते थे कि तुम जैसा बुद्धिमान आदमी ऐसी बातों में पड़ जाए अगर तुम पुराने ढंग का संन्यास लोगे तो बुद्धू हो तो बुद्धिमान समझे जाओगे अगर मेरा सन्यास लिया बुद्धिमान हुए तो बुद्धू समझे जाओगे इसलिए अड़चन होती है बात तो मेरी बिल्कुल सरल है साहस क्या चाहिए कोई बड़ा काम करने को कह भी तो नहीं रहा कोई हिमालय थोड़ी चढ़ना कोई चांद तारों पर थोड़ी जाना, जरा सा बोध जरा सी बोध की चाबी जरा सा घूमती है कि ताला खुल जाता ये ताले पे कोई हथौड़े थोड़ी पटकने पुराने सन्यासी हथौड़े पटक रहे मैं कहता हूं जरा सी चाबी है इसके हथौड़े पटकने की कोई जरूरत नहीं और जल्दी करो क्योंकि कल का क्या भरोसा इस क्षण के बाद का क्षण आएगा नहीं आएगा कौन कह सकता बीच चली संध्या की बेला धुंधली प्रतिपल पड़ने वाली एक रेख में सिमटी लाली कहती है समाप्त होता है सतरंगे बादल का मेला बीच चली संध्या की बेला अंतरिक्ष में आकुल आतुर कभी इधर उड़ कभी उधर उड़ पंथ नील का खोज रहा है पिछड़ा पंछी एक अकेला बी चली संध्या की बेला कहती है समाप्त होता है सतरंगे बादल का मेला पंथ नील का खोज रहा है पिछड़ा पंची एक अकेला बी चली संध्या की बेला एक एक पल सांझ करीब आती जाती सूरज डूबता जाता जितनी देर करोगे उतनी कठिनाई हो जाएगी उतना अंधेरा हो जाएगा नील का पथ खोजना कठिन हो जाएगा थोड़ी रोशनी शेष है तब उपाय कर लो थोड़ा बल शेष है तब उपाय कर लो थोड़ा जीवन शेष है तब खोज लो मंदिर तब थोड़ी पूजा तब थोड़ा ध्यान कर लो और न जुटा पाओ साहस तो मैं तुमसे कहता हूं बिना साहस जुटाए उतर जाओ क्योंकि कहीं वो भी एक बहाना ना हो कि जब साहस जुटेगा तब कि जब पूरा साहस जुटेगा तब उतर ही जाओ सब भयों के बावजूद सब तरह के डर हैं ठीक उतर ही जाओ जिंदगी में हजार काम तुमने किए बिना साहस जुटाए विवाह किया था तब साहस जुटाया था उतर गए कि ठीक है जो होगा देखेंगे और जो देखा अब दोबारा साहस न कर सकोगे किस बात के लिए तुम साहस जुटा पाए यहां सब तो अनजाना है सब तो अपरिचित है अपरिचित में ही उतरना पड़ता है जाना माना तो कुछ भी नहीं नक्शे कहां है मार्गदर्शक कहां है जिंदगी कोई पिटी पिटाई लकीरें थोड़ी यहां प्रतिपल जाना पड़ता है, अज्ञात में अपरिचित में ऐसे ही संन्यास में भी चले जाओ जन्म लिया था तब सोचा था कि उतरे कि ना उतरे मरोगे तब कोई तुमसे पूछेगा भी तो नहीं कि मरना है कि नहीं जन्म हो गया मृत्यु हो गई प्रेम हो गया विवाह हो गया हारे जीते सफल असफल हुए सब कर लिया साहस कहां है जैसे ये सब हो गया ऐसे ही ध्यान और प्रार्थना को भी हो जाने दो ऐसे ही संन्यास को भी हो जाने दो कहीं ऐसा ना हो कि साहस की बात उठा के तुम सिर्फ अपने लिए एक अड़चन खड़ी कर रहे हो कि जब साहस होगा तब परसों एक युवती ने संयास लिया मैंने भर से आके रुकी है बार बार आके कहती कि मुझे लेना है लेकिन पूरा मन नहीं हो पा रहा तो मैंने कहा कि ये पूरा मन तो कभी किसी का नहीं होगा पूरा मन तो तब होगा जब तू तो पूरी जागेगी अभी तो पूरा मन हो नहीं सकता अभी तो इंक्यावन इंक्यावन प्रतिशत भी हो रहा हो और उनचास प्रतिशत न हो रहा हो तो ले ले इतनी फर्क हो अगर एक दो प्रतिशत का इंक्यावन प्रतिशत मन कहता है लेना और उनचास प्रतिशत मन कहता नहीं लेना तो ले ले क्योंकि नहीं लिया तो उनचास प्रतिशत मन का साथ दिया निर्णय तो कुछ कर ही पड़ेगा तुम थोड़ा सोचो जब तुम कहते हो सन्यास अभी कैसे लें पूरा निर्णय नहीं तो सन्यास ना लेने का निर्णय कर रहे हो निर्णय तो कर ही रहे हो ना लेने का निर्णय पूरा है तो ज्यादा से ज्यादा बात प्रतिशत की हो सकती अगर आधे मन से ज्यादा लेने के लिए तैयार हो तो ले लो अगर आधे मन से कम तैयार हो तो छोड़ो ये फिक्र छोड़ो मगर दो में से कुछ निपटारा कर लो ऐसे बीच में मत अटके रहो न घर के न घाट के इससे तुम्हारा न तो चित्त संसार में लगेगा और न चित्त सन्यास में लगेगा संसार में रहोगे सन्यास की सोचोगे सन्यास में उतर नहीं पाते तो सब दुविधा बनी रहेगी डवाडोल रहोगे एक चित्त हो जाओ या तो तय कर लो कि नहीं लेना मगर वो भी बेहोशपूर्वक तय कर लो फिर बात ही छोड़ दो या तय कर लो कि लेना साहस इत्यादि का बहुत विचार मत करो एक किनारे रखो साहस भय सुरक्षा सुरक्षा की सब धारणाएं और ख्याल रखो कि कुछ चीजें हैं जो लेके ही अनुभव होती हैं बिना लिए अनुभव नहीं होती उस युवती को जब मैंने कहा कि अगर तुझे तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही पड़ेगा क्योंकि तैरना सीखने का कोई और उपाय नहीं गद्दे तक यह लगा कि तू तैरना नहीं सीख सकेगी हाँ यह बात सच है कि थोड़े उथले पानी में उतरो पहले फिर और थोड़े गहरे में फिर और थोड़े गहरे में तो सन्यास की जो धारणा मैंने तुम्हें दी है इससे ज्यादा और किनारे की धारणा क्या हो सकती इससे और उथला पानी क्या हो सकता बस गले गले पानी में उतरो वहां हाथ पर चलाना सीख लो एक दफा हाथ पर चलाना आ गया तो और गहरे में जाना और गहरे उस युवती ने एक क्षण सोचा और उसने कहा कि फिर ठीक लेती हूं डर है डर के बावजूद लेती हूं ऐसे ही घटता है और यह बुद्धि का ही लक्षण सिर्फ जो जड़ बुद्धि है वो चिंता इत्यादि नहीं करते जड़ बुद्धि को कहो सन्यास लेना वो कहते हैं अच्छी बात मगर ये वो ही लोग हैं जिनके जीवन में किसी तरह का चैतन्य नहीं है ये कोई बहुत गुणवत्ता की बात नहीं इनसे कोई कहेगा छोड़ना तो ये कहेगा अच्छी बात ना इनको लेने का कुछ मतलब है न छोड़ने का कुछ मतलब है इनके जीवन में कोई मूल्य नहीं है जिसका ये निर्धारण करते हो इनका जीवन मूल्यहीन है तो इसे कोई चिंता भी मत समझो कि बड़े विचार उठते हैं संदेह उठते हैं स्वाभाविक है बुद्धिमान आदमी को उठते ही है लेकिन बुद्धिमान आदमी इन सब के बावजूद भी यात्रा पर निकलता है आखिरी प्रश्न आपसे मिलकर लगता है कि जिसकी सदा से खोज थी वह मिल गया है क्या हमारा और आपका पिछले जन्मों का कुछ संबंध है और अब कुछ करने को भी नहीं सोचता है फिर बुद्धि में तरह तरह के भय भी सिर उठाते हैं कि कहीं आप चले तो न जाएंगे बिछड़ो तो ना जाएंगे अब सिद्धांतों में सिर मत मारो कि पहले कभी मिलना हुआ था कि नहीं हुआ था अगर अभी मिलना हो गया है तो इस मिलन का पूरा स्वाद ले लो अब इन गुथियों को मत सुलझाओ कि पहले मिलना हुआ था कि नहीं हुआ था इसमें समय भी खराब मत करो पहले का क्या मूल्य मगर मन ऐसा ही सोचता पहले मिलना हुआ था कि नहीं और यह भी सोचता है कि आगे कहीं बिछुड़ना तो नहीं हो जाएगा भविष्य और अतीत में ही डोलता रहता अभी मैं यहां तुम यहां थोड़ी देर को हम उस मस्ती में डूब जाए जो अस्तित्व की मस्ती जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं थोड़ी देर को अतीत और भविष्य भूलो थोड़ी देर को इसी क्षण को सब कुछ हो जाने दो जुनू के मसरबे रंगी को इख्तियार करो खिरत के जामाए कोहना को तार तार करो मिले हैं रूठे हुए दोस्त गर्म जोशी से सलोनी रुत के लिए शुक्र करदगा करो जुनू के मसरबी रंगे को इख्तियार करो जिंदगी का जो मदमाथा मस्त उन्माद रंगों से भरा हुआ तौर तरीका है जुनू के मसरबी रंगे को इख्तियार करो ये जो फूलों पक्षियों की गुनगुनाहट का झरनों के सोर का समुद्र की लहरों का आकाश के चांतारों का जो उन्मत्त उत्सव है जीवन का ये जो ढंग है इसे इख्तियार करो जुनू के मसरबी रंगी को इख्तियार करो खिरत के जामाए कोहना को तार तार करो ये बुद्धि की बकवास को तोड़ो तार तार उखाड़ के अलग कर दो खिरत के जाम आए कोहना को तार तार करो मिले हैं रूठे हुए दोस्त गर्मजोशी से जैसे बिछड़े हुए दो दोस्त मिल जाते तो फिर थोड़ी फिक्र करते अतीत की या भविष्य की मिले हैं रूठे हुए दोस्त गर्मजोशी से सलोनी रुत के लिए शुक्र करदगार करो तो इस अद्भुत ऋतु के लिए इस क्षण के लिए परमात्मा का धन्यवाद करो छोड़ो ये फिक्र बहुत बार प्रश्न आते हैं तुम्हारे कि क्या हम पहले भी साथ थे अभी साथ नहीं हो पा रहे और पहले भी साथ थे इसकी चिंता में पड़े थे भी साथ तो क्या सार नहीं थे साथ तो क्या फर्क अभी साथ हो लो ये जो दो क्षण हमारे हाथ में साथ साथ चल लो इस क्षण एक आत्मसद जाने दो जुनू के मस रंगी को अख्तियार करो रत के जामा या कोहना को तार तार करो मतलाओ बुद्धि की इन बातों को बीच में मस्ती ही में पाए दिल हस्ती का इरफान खाम में जैसे जाए मिल अनदेखा भगवान जहां मस्ती है वहां मंदिर है और मस्ती तो सदा अभी और यहां होती है अतीत और भविष्य में नहीं मस्ती में ही पाए दिल हस्ती का इरफान और जहां तुम डूब जाते किसी मस्ती में वहीं अस्तित्व के संदेश मिलने शुरू होते खाब में जैसे जाए मिल अनदेखा भगवान और मस्ती में ही पहली दफा अनदेखा दिखाई पड़ता अदृश्य दृश्य होता है बस गई मन में तेरे मस्त मिलन की खुशबू मेरे एहसास पे छाया रहा तेरा जादू झूमता फिरता रहा तेरी मधुर यादों में मुझ पे एक नशे का आलम रहा बे जामू सबू अगर तुम जरा मौका दो मुझे उतरने दो तुम्हारे हृदय में तो बिना पिए तुम पे शराब हावी हो जाए झूमता फिरता रहा तेरी मधुर यादों में मुझ पे एक नशे का आलम रहा बे जामू सबू बिना पिए एक शराब तुम पे हावी हो जाए बस गई मन में तेरे मस्त बिलन की खुशबू मेरे एहसास पे छाया रहा तेरा जादू मत सोच विचार में पड़ो मत सिद्धांत बीच में लाओ मेरे और तुम्हारे बीच सिद्धांत ना हो शास्त्र ना हो मेरे और तुम्हारे बीच कोई धारणा कोई तर्क ना हो मेरे और तुम्हारे बीच कुछ भी ना हो एक शून्य का सेतु बन जाए तो छंद उठे तो गिज जगे और उसी मस्ती में शायद तुम्हें पहली दफ़े अनुभव हो जीवन के परम सत्य का जीवन उत्सव है और उस उत्सव में ही हम जान पाते हैं कि जीवन क्या है आज इतना है